यह अस्तित्व को समझने के बाद मानव समाधान संपन्न होता है तो जीने का डिज़ाइन कैसे निकलते हैं जिसको कह रहे हैं परिवार मूलक व्यवस्था इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर पाएंगे हल्की फुल्की ये क्यों रख रहे भैया यहाँ अच्छा अच्छा ठीक उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे उसके बाद फीडबैक के लिए आप इस बार ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों से रिटर्न में ले रहे हैं ताकि इतने सारे लोगों के लिए दिन भर लगेगा नहीं तो और दो चार पांच सैंपल कुछ यहाँ पर हम लोग करेंगे उसके बाद अगले कार्यक्रम की तैयारी में लगेंगे चलिए मानव का कोई भी प्रश्न है मानव की कोई भी जिज्ञासा है वो केवल और केवल अस्तित्व को समझने के लिए ही थोड़ा सा बढ़ा दिए हल्का सा केवल और केवल अस्तित्व के बारे में है सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व के बारे में है ना हमारा सारा भ्रम का मतलब इतना ही है कि अस्तित्व हमको ठीक से समझ में नहीं आया जागृति का मतलब भी इतना ही है कि अस्तित्व हमको समझ में आ गया और यदि अस्तित्व समझ में आ गया तो उसका प्रमाण है संबंधपूर्वक जीने की योग्यता यदि अस्तित्व समझ में आया थोड़ा सा फड़फड़ाता है वो मीड वाला जो है थोड़ा सा और कम करिए उसको तो अस्तित्व समझ में आएगा उसका प्रमाण ही है कि हम संबंध पूर्वक जी पाएंगे क्या मतलब इसका यदि मुझे अस्तित्व समझ में आया तो दूसरे का अस्तित्व भी समझ में आता है अस्तित्व जो है वो सबका साथ साथ है अलग अलग नहीं है हम सब अलग अलग अस्तित्व में नहीं है एक साथ हैं तो अस्तित्व के प्रति जागृति ही जागृति है और उसका प्रमाण ही है कि हम दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यताओं के साथ संपन्न होते हैं इतना सीधा सीधा सा इक्वेशन है क्या इक्वेशन है अस्तित्व समझे बिना सअस्तित्व में जीना हो ही नहीं सकता और स अस्तित्व में जिए बिना हम सुखी हैं ही नहीं ठीक तो आइसोलेशन में कोई चीजें नहीं है हम मानते रहे आइसोलेशन में उसी के कारण थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता रहा तो बढ़िया तो चलते हैं बढ़िया एक अच्छी यात्रा पे अस्तित्व को समझने की बात करते हैं अस्तित्व में कोई गलती नहीं है तो लाल पेन की कोई जरूरत नहीं है आवाज आप लोगों को ठीक आ रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है चलेगा लेकिन आपको आ रहा है चलेगा अस्थि का मतलब क्या है अस्तित्व तो अगर संधि विच्छेद करते हैं अस्थि का मतलब है अस्थित्व तो क्या है तो पहला मतलब यह समझ में आया कि है। और त्वक का मतलब आया का तो मतलब होता है व्यवस्था एक व्यवस्था है उसी का नाम अस्तित्व है तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है समझने की वो ये समझना है कि क्या है क्या क्या है और उनमें आपस में व्यवस्था क्या है किस प्रकार है ठीक है आप और हम लोग हिंदी में हे शब्द का बहुत दिनों से प्रयोग करते हैं करते हैं या नहीं करते हैं। आज हमको सिर्फ हे का मतलब समझना है सिर्फ अगर हे का मतलब समझ में आया कितनों को लगता है कि हे का मतलब समझ में आया कितनों को पता है कि हे का क्या मतलब है चार पांच लोगों को तो आ ही रहा है समझ में हाँ जी हाथी चक्र हे का मतलब क्या है का मतलब ये होता है बहुत बढ़िया पांच छह लोगों ने अच्छा उत्तर दे दिया हे का मतलब ही यह <coughs> मतलब होता है यदि है समझ में आ गया तो दो प्रश्न खत्म हो गए कब से है और कब तक है मैंने पहले कहा कि सारा भ्रम अस्तित्व को लेकर ही है हे का मतलब ही है जो है है ना ये ना कभी बना था और यह ना कभी खत्म होता है उसी का नाम है उसी का नाम अस्तित्व है जो चीज बनने बिगड़ने से मुक्त है जो चीज बनने बिगड़ने से मुक्त है उसका नाम है अस्तित्व है ना हमारी कल्पना में आता नहीं है हाँ बताइए माइक दीजिए उनको भैया के पीछे यार अच्छा ले गए आप बोलिए मैं भी ज़ोर से बोल देता हूँ हाँ जी लाइट जल गया जब हम बोलते हैं कि अस्तित्व है इसका ये भी मतलब होता है क्या कि इसका इसको हम सिर्फ समझ सकते हैं इसका तार्किक ओ, ये नहीं हो सकता कि कहाँ से आया ये बहुत बढ़िया प्रश्न है सबको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया ये प्रश्न है कि तर्क से क्या अस्तित्व को समझा जा सकता है तो इसका जवाब होता है ना सारे तर्क जहाँ खत्म होते हैं वहां से अस्तित्व समझ में आना शुरू होता है इसलिए अस्तित्व में अनुभव होता है और क्रियाओं में तर्क होता है ये ही एक संकट हो गया है हम सब मानते रहे कि सिर्फ तर्क से ही वास्तविकता समझ में आएगी ये भ्रम है तर्क समझने में सहायक वस्तु है इस सब लोग ध्यान दीजिए तर्क अपने आप में कोई वस्तु नहीं है तर्क आपको सिर्फ सच्चाई तक खड़ा कर देता ऐसा नहीं है तर्क लेकिन समझने में सहायक वस्तु है और समझने के बाद पुनः जीने में पुनः सहायक है तर्क इसलिए तार्किकता हमने लिखाई था ना कहीं पर मिट गया तार्किकता उसके आगे व्यवहारिकता और उसके आगे तात्विकता है ना तो तत्व को तत्व को तत्व के सामने खड़े होने तक तर्क है जैसे मानव ये करता है मानव वो करता है तो हम पूछ सकते हैं क्यों करता है थोड़ा सा ध्यान देने समझ में आया कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है एकदम छोटी सी बात हमने घर बनाया ये करा वो करा बच्चे पढ़ाए ये लिखा, ये करे ये सब क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जब तक क्यों क्यों प्रश्न को हम लगा रहे हैं तो तर्क की बात खड़ी हो रही है, है ना और ये तर्क में निर्णय आया कि मानव सुखी होने के लिए सब काम करता है यहां तक पहुंच गए यहां तक पहुंचने में क्या विधि को अपनाया गया तर्क विधि को तार्किक विधि से हम यहां पहुंचे कि मानव सुखी होना चाहता है। अब यदि कोई एक प्रश्न और आगे कर दे कि मानव सुखी क्यों होना चाहता है अब इसका मतलब क्या हो गया तर्क ने आपको उस वास्तविकता के सामने खड़ा कर दिया अब आपको ना यू हैव हैव टू टू एक्सपीरियंस इट, यू विटनेस है आप सुखी होना चाहते हो या नहीं तर्क यहाँ काम नहीं करेगा तो तर्क की एक सीमा है क्या सीमा है वो आपको ले जाके किसी वास्तविकता के सामने वो खड़ा कर देता है उसके बाद उस वास्तविकता का हमको अनुभव करना होता है तो तर्क का महिमा है तर्क का इज्जत है सम्मान है उसको हम समझ सकते हैं लेकिन उसकी सीमा है इसी प्रकार से तर्क के आगे व्यवहार है और व्यवहार के आगे अनुभव है क्या समझ में आया अनुभव है हम सिर्फ तार्किक होकर ही सब कुछ पकड़ लेंगे ऐसा नहीं है इसीलिए निरीक्षण के बाद आती है तर्क विधि आपको सहयोग करती है निरीक्षण करने के लिए और एक समय आप यहां पहुंचते हो कि आप सुखी होना चाहते हो उसके बाद इस सुख को आपको अपने में विटनेस करना है चाहते हो या नहीं कोई तर्क ये नहीं बता सकता कि आप सुखी क्यों होना चाहते हो यह बहुत अच्छी बात है यह बहुत ही बढ़िया बात है इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा एक विधि अनुसंधान विधि कौन सी विधि हमारे पास धरती पर दो विधिया हैं सुखी होने की एक है शोध विधि एक अनुसंधान विधि और शोध विधि में क्या अंतर है जब तक सुख को समझा नहीं गया कोई आदमी सुखी नहीं हुआ या शिक्षा विधि से सुख को हम बता नहीं पा रहे हैं संबंध को बता नहीं पा रहे हैं समाधान को बता नहीं पा रहे हैं व्यवस्था को बता नहीं पा रहे हैं तब पहली बार कोई ना कोई आदमी बताएगा जैसे धरती गोल है, किसी एक आदमी नहीं बताया उसको किसी आदमी ने नहीं बताया तो उसने प्रकृति से सीधे समझा तो उसको बोलते अनुसंधान अनुसंधान पूर्वक अनुभव पहले है अनुभव के आधार पर विचार है और विचार के आधार पर व्यवहार है और व्यवहार के आधार पर कार्य है शोध विधि क्या चीज है शोध विधि क्या चीज है कि एक आदमी समझ गया है अनुभव हुआ उसका आधार पर उसने कुछ बातें रखी विचार किया बताया व्यवहार और कार्य को साथ में जोड़ा तो शोध विधि में क्या होता है पहले विचार है विचार से विचार इसको बोलते हैं शिक्षा और इस विचार के आधार पर एक रूट जाता है व्यवहार की ओर और, और एक रूट जाता है अनुभव की ओर ये दोनों विधियों को ऐसे समझना है तो नागराज जी को अनुसंधान पूर्वक जो भी वो तीस चालीस साल लगाए उससे उनको प्रकृति ने उत्तर दिया प्रकृति में उनको उत्तर प्राप्त हुआ और उनको वास्तविकता का अनुभव हुआ फिर उसको वो भाषा में लेके आए उसको वो शिक्षा का कंटेंट बनाए हमारे को उनने उत्तर दिया हमारे लिए अभी भी प्रकृति उत्तर दिया मेरे लिए उत्तर तो नागराज जी नागराज जी क्या है तो प्रकृति है उनको भी प्रकृति ने उत्तर दिया मेरे को भी प्रकृति ने उत्तर दिया अगर देखा जाए तो लेकिन हमारे को अनुसंधान विधि भी हम नहीं चल रहे हम शिक्षा विधि से है शिक्षा विधि का मतलब ये है विचार को मल्टीप्लाई किया जा सकता है विचार का एक रूट अनुभव की ओर जाता है और एक एक रूट व्यवहार की ओर जाता है इसको बोलते हैं शिक्षा विधि शोध विधि आप और हम सब लोग अभी शोध विधि में चल रहे हैं शोध का मतलब ही हुआ रिसर्च मतलब पहले से कोई सर्च कर ली गई है आप उसकी गाइडलाइन में काम करते हुए आप भी उसको अपनी उस मौलिकता को पहचानते हो खुद की मौलिकता को खुद ही पहचानते हो आपके लिए वो अपनी पूर्णता है चलिए तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं है। अब है पे कोई तर्क नहीं लग सकता है ना वास्तविकताएं हैं है। फिर ये वास्तविकताएं तार्किक विधि से व्यक्त होती हैं। तो वास्तविकताएं हैं है उसके बाद तर्क है।, है ना अस्तित्व क्यों है जी इस पे कोई तर्क हो सकता है मानव पैदा ही क्यों हुआ इस पे कोई तर्क हो सकता है मानव में कल्पनाशीलता है कर्म स्वतंत्रता है अरे ये हे इसके आगे तर्क लगाएंगे है ना कि क्यों है इसका क्या प्रयोजन है उस पे हम बात कर सकते हैं मानव में कल्पनाशीलता क्यों हो गई हम जानवर क्यों नहीं हो गए ऐसा नहीं हम जानवर नहीं है हम मानव हैं तो मानव का मतलब क्या है, है, है, है इसको समझना यहां से हम शुरू करते हैं हाँ भैया जी भैया आपने बताया नागरथ जी को प्रकृति ने बताया जी तो पौधे ने बताया कि गाय ने बताया किसने बताया मतलब कि जैसे क्या होता है ना जैसे हम ये मानते रहे कई साल तक इसमें कोई नया बात नहीं है ये रहस्य नहीं है कई बार ये लगता है ये रहस्य में लगता है इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं जैसे हम कई साल तक मानते आए कि धरती चपटी है ये वेद में एक सौ संतानवे करोड़ साल पहले लिखा व्याख्या की धरती जो है गोल है यथा यथा उसमें लिखा है अंड के रूप में उसमें पहले स्पष्ट लिखा वेद में एक सौ करोड़ साल पहले वेद को किसने लिखा इस पर ज्ञान है वो देखो भाई ज्ञान का मतलब क्या होता है थोड़ा उसको समझना पड़ेगा थोड़ा उसको समझे ये तो अपने गठानी वह रह जाएगी है ना ज्ञान का मतलब ये होता है अस्तित्व में एक वास्तविकता है सुन रहे अस्तित्व में एक वास्तविकता है जब भी किसी मानव को वो वास्तविकताओं का जानकारी मिल जाता है तो मानव में ज्ञान घटता है ज्ञान में घटने की चीज है ज्ञान बोलते ही उसी को है कि मेरे को ज्ञान हो गया कि पेड़ नाम की कोई चीज होती है मेरे को ज्ञान हुआ कि समुद्र नाम की कोई चीज है मेरे को ज्ञान हुआ कि प्रकृति नाम की कोई चीज है धरती नाम की कोई चीज है मंगल ग्रह कोई चीज है मेरे को ज्ञान होता है तो ज्ञान हमेशा मानव में घटित होने वाली क्रिया है ये समझ में आता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अपने आप घटित मानव में कुछ नहीं हो सकता है अपने आप, आप नहीं कह रहा हूं भाई आप, रक, आप मैं एक आदमी को जंगल में आप रखो वो जंगल की एक्टिविटी जो बंदरों की एक्टिविटी हुई सीखेगा बिल्कुल जब, जब तक उसको कोई नहीं बताएगा ये जब तक उसको कोई नहीं बताएगा मैं और आप दोनों एक ही बात करें जब तक कोई नहीं बताएगा तो वो बताने वाला कौन वो बताने वाला कौन इसी आपने प्रकृति का नाम लिया है आपने प्रकृति बोला कि मुझे का सबूत चाहिए कि कि कि पेड़ ने बताया कि बंदर ने बताया कि उसने बताया बताया बंदर उसने बहुत बढ़िया बढ़िया <coughs> तक तो हो गया कि जब भी किसी को बताएगा तो कोई आदमी को, को बताने वाला चाहिए इसमें तो हमारा आपका सबका सहमति है इसमें सहमति है ना नहीं नहीं भाई कोई तो बताने वाला चाहिए ना हाँ नहीं नहीं देखो उसके दो विधियां हैं इसकी को समझने के बात है देखिए पदार्थ अवस्था पहले क्योंकि जब तक कुछ कुछ एजम्सन हमारे ठीक नहीं होते हैं तब तो तक आगे हम बात को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे पदार्थ अवस्था विकसित होकर प्राणावस्था प्राणावस्था विकसित होकर जीवावस्था और जीवावस्था विकसित होकर भ्रमित ज्ञानावस्था मानव भ्रमित मानव में और जागृत मानव में क्या अंतर आया प्रकृति में एक व्यवस्था है नियम है प्रक्रियाएं हैं है ना इसको समझने के बाद बनी इसको समझने के दो विधि हो गई जब तक कोई मानव समझा नहीं है तब तक वो मानव है ना, अपने में सोचकर, विचार करके अस्तित्व को अध्ययन करके किसी किसी विधि से प्रकृति में घटना घटता है कि प्रकृति स्वयं ही उसके लिए एक उत्तर के रूप में प्रस्तुत होता है इसको हमारी परम्परा में कभी ईश्वरी ज्ञान नाम दिया गया कभी इसको हमने चमत्कार या क्या बोलते हैं उसको कोई है ना किसी पे, पेड़ के नीचे बैठ के किसी को कोई ज्ञान हो गया ऐसा हम शब्दों का प्रयोग करते रहे ये सब हुआ है यह होता ही है इसमें कोई रहस्य नहीं है जैसे जैसे धरती चपटी है हम मानते रहे हजारों साल तक ठीक कोई एक आदमी को मान रहे जो वेद जो वहां लिखा है एक करोड़ साल पर उसका तो अपन माननी जिक्र नहीं कर रहे क्या वेद में लिखा है कि पृथ्वी जो है अंडाकार है हाँ वो लिखा है उसमें एक सौ संतानवे चाहे किसी ने आप थोड़ा सा उसके पीछे चले जाइए ना ए, मैं समय काल की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक सौ करोड़ साल बाद या 200 2000 करोड़ के बाद जब भी लिखेगा लिखने वाला आदमी होगा कि नहीं होगा तो उसको बताने वाला तो कोई चाहिए उसको बताने के लिए दो विधिया महाराज उतना निवेदन कर रहे हैं आप थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं हम उसके भी पीछे जाना चाहते हैं जब भी किसी को कोई बताने के लिए दो ही विधियां है ना या तो आदमी आदमी को बताएगा जब तक आदमी को समझ नहीं आएगा जब तक आदमी को समझ में नहीं आएगा आप बोलो ईश्वरी ज्ञान होता है हम सहमत हैं तो उससे ईश्वरी ज्ञान का मतलब यह हुआ कि आदमी अभी बताने की जगह में नहीं आया क्योंकि इतना जागृति नहीं हुआ शिक्षा नहीं आया तो वो बताने की जगह में नहीं आया अस्तित्व में सच्चाई या है या नहीं हा या ना आदमी को कभी ना कभी वो समझ में आती है चाहे आदमी बताए चाहे ना बताए नहीं आ सकता अरे मेरे भाई अच्छा। जो कोई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी अपन 100 संतान, करोड़ साल पीछे नहीं जाते हैं अभी थोड़ा पीछे जाते हैं देखो खुद को बिटनेस करोगे भाई खुद को गवाह बनाओ आपके साथ अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है सारे मुद्दों में अपने को गवाह बनाओ अपने को छोड़कर जब किसी और चीज को गवाह बनाते हैं और गवाही देने कौन आएगा यहां पर बात हम दो कर रहे हैं आप समझ रहे हो निर्णय हम दोनों को करना है गवाही तो किसी तीसरी का रखना है वो आ नहीं सकता है अब, अब, अब या तो आप अपने को लेकर आओ या मेरे को लेकर आओ हम दोनों बात कर रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी पर गवाही के साथ बात करते हैं ठीक है ना एक छोटा उदाहरण लेते हैं बहुत पीछे नहीं आते अपनी जिंदगी जोड़ के लेना हमने अपनी जिंदगी में हम जब पैदा हुए बड़े हुए आ हाँ भाई थोड़ा सा आराम से यार आप ही से बात कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में हमने कभी मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं देखी थी मैंने तोने देखी थी आप लोगों ने देखी थी एक उम्र तक अब कहीं लिखा होगा लिखा होगा भैया हमने अपनी ज़िंदगी में मोबाइल नहीं देखा था है ना और हमारी जिंदगी में कोई एक आदमी को मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ वो भी ईश्वरीय ज्ञान जब भी ज्ञान होता है वो ईश्वरी ज्ञान ही होता है है ना वो जो पहला आदमी था जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी को समझा वो क्या वो अपनी जेब में से मोबाइल टेक्नोलॉजी निकाला इस प्रकृति में अस्तित्व में मोबाइल नेटवर्किंग की कोई व्यवस्था पहले से ही है ये भी वेद में लिखी हुई है वो है ना देखो भैया आपने वेद में तो एक सौ करोड़ साल पहले लिखा था है ना आपने क्यों नहीं आपने पैदावार से मोबाइल को क्यों नहीं उपयोग किया ऐसा है वेद में लिखा हुआ था क्यों नहीं यूज किया मिनट जो प्रकृति के साथ न्याय हो रहा है मोबाइल से अरे मेरे भाई न्याय अन्याय को बाद में लेके आते हैं वेद में लिखा हुआ था मोबाइल टेक्नोलॉजी आपने बच पैदा होते से तो जरूरत नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, क्यो, नहीं थी अरे आप तो मोबाइल यूज करते आपकी जेब में मोबाइल रखा क्या रखा निकालो निकालो इधर ला विनाश का साधन ये हमको समझना चाहिए भाई वीटनेस खुद को करो वीटनेस खुद को करो कि हमने क्यों नहीं यूज किया हम क्यों नहीं बना पाए यार हमको समझ नहीं था किताब में लिखा होगा लिखा होगा महाराज तुम्हारी किताब में सब लिख कर रखा है हमको कोई परहेज नहीं है इससे कोई एक आदमी होगा उसने सब समझदार होगा हमको क्या आपत्ति है उसके समझदार होने में हमको क्या आपत्ति है उसने सब लिख दिया बीच में तो गड्ढा हो गया ना बीच में गड्ढा क्या हो गया बीच में हमारे सामने तो कोई भी आदमी समझावा हमको मिला नहीं अब मिला नहीं किताब में लिखा हुआ जी आज बन गया तो बोले देखो हमारी किताब में लिखा हुआ था आपने बोला है कि देखो अब जो चीज गलत बनी हुई है ये रखो आपने पास सुनो चीनी गलत बनी हुई है जी ठीक है उसको हमको जब तक निकालेंगे नहीं तो ये प्रकृति के साथ न्याय तो होगा ही नहीं तो निकाल दो ना हाँ तो जो चीज गलत भाई गलत की चिप बनाए क्यों हम अरे मेरे भाई सुनो तो दोनों तीनों चीजें अलग अलग मिक्स कर रहे हैं आप आप क्या कर रहे हो कुछ चीजें होती है जो समझ के मुद्दों पे बात होती है है ना उस समय आप क्या करते हो कोई तकनीक के मुद्दे का उदाहरण लाते हो बात हो रही है समझ के स्तर पर आप ले आए कोई सामान का मुद्दा सामान के मुद्दे पे बात करेंगे आप चले जाओगे एक तो करोड़ साल पहले तो हमारा आग्रह इतना ही है महाराज कि जब तक शिक्षा विधि से कोई चीज़ शुरू दिन से बात कर रहे हैं आप तक आप तक पहुंची नहीं मैसेज कोई भी चीज़ किसी एक आदमी को ज्ञान हो जाए उसमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं होती ऐसा नहीं कह यदा कदा सदा सदा मानव जाति में कई सारे लोगों को ज्ञान होता ही रहा है है न <coughs> और जब तक वो मानव तो परंपरा में वो ज्ञान नहीं रहता है तो किसी मानव को होता ही है और उसको कौन बताता है उसको मानव में ताकत है और वो अपना मन लगाता है अपना ध्यान करता है जो भी करता है जो जो भी जिज्ञासा बनाता है उसमें जिज्ञासा खड़ी होती है प्रकृति में से उत्तर उसको मिलता है जब प्रकृति में से उत्तर मिलता है तो, तो उसको पूछो किसने बताया तो वो ईश्वरी ज्ञान के नाम से उसका नाम होता है उसी को हम दूसरा नाम दे रहे अनुसंधान अनुसंधान का मतलब यह हुआ कि पहली बार यदि किसी मानव को कोई भी चीज पता चलती है उसका नाम होता है अनुसंधान जैसे तमाम ऋषि मुनियों को बहुत सारा ज्ञान हुआ जैसे शरीर विज्ञान के बारे में आयुर्वेद में आप पढ़ते हो तमाम तरह की ज्ञान है ना परंपरा में नहीं था वो कभी न कभी किसी ऋषि मुनु को किसी को हुआ ही तो पहली बार हुआ तो पूछेंगे उत्तरकांश तुमको किसने बताया भाई तो यह ईश्वर का ज्ञान हुआ ऐसे भाषा बनती है मतलब आदमी शिक्षा विधि से ज्ञान नहीं मिला है और वह ज्ञान कहां से मिला प्रकृति से अस्तित्व में से मिला मिला क्यों क्योंकि उस मानव में जिज्ञासा थी आपको क्यों नहीं मिला क्योंकि आपके अंदर उतने लेवल की जिज्ञासा नहीं थी जितने लेवल की उसमें थी ये इसको समझ सकते हैं ये बात समझ में आती है तो ज्ञान होना कोई रहस्य नहीं है ज्ञान होने की दो विधियां एक विधि अस्तित्व में जो व्यवस्था है मानव में जिज्ञासा है तो ईश्वरी ज्ञान विधि से ज्ञान हो जाता है किसी को झाड़ के नीचे बैठ के हुआ कोई एक आदमी को पानी में नहारा था <coughs> आर्किमिडीज़ कई कई सालों से वो जूझ रहा था कि आखिर चीजें तैरती कैसे जिज्ञासा हमारे ऋषि मुनि कई चीजों को लेकर जिज्ञासा में कि आदमी आया कहां से ये आत्मा है क्या चीज है परमात्मा क्या चीज है ये शरीर विज्ञान क्या चीज है तमाम तरह की जिज्ञासा लेके आदमी जिया जब जिज्ञासाएं किसी एक हाइट पर पहुंचती है और मानव जाति में उसका कोई उत्तर नहीं होता है है ना और मानव में जिज्ञासा का लेवल इतना तीव्र हो जाता है तो प्रकृति में वास्तविकताएँ हैं उसको ध्यान में आ जाती हैं समझ में आ जाती हैं समझ में आ जाने के बाद क्या हो गया अब उसको संतुष्टि होती है और वो उस ज्ञान को अब शिक्षा विधि में लेके आना अब मानव परम्परा के लिए आवश्यकता है अब जब शिक्षा विधि में कोई चीज़ आ जाती है तब वो मानव परम्परा में सबको उपलब्ध होना शुरू हो जाती है तब दूसरे मानव को अब जैसे बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं क्या उनको बिल्कुल भी शिक्षक शरीर विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है होता ही है आयुर्वेद में बनते हैं उनको भी होता है एलोपैथी में कहते हैं कुछ बातें वहाँ भी ठीक होती हैं कुछ अधूरापन एलोपैथी में है ही उसको हम मना नहीं कर रहे तो ये समझ में आया कि शिक्षा विधि से अब ज्ञान होना शुरू हो गया शिक्षा विधि से ज्ञान शुरू होना हो गया अब ये परंपरा में आ गया अब ये ज्ञान कभी भी ज्ञान कभी गुप्त होने वाला नहीं है लुप्त होने वाला ज्ञान नहीं है जब भी किसी मानव को कोई ज्ञान होगा और उसका एजुकेशन कंटेंट बनता है तो मानव परंपरा बनती है और ऐसी मानव परंपरा में कोई ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता है जब भी कोई आदमी को ज्ञान हुआ वो पहली बार होगा तो ईश्वरी ज्ञान होगा है ना ईश्वरी ज्ञान हम बोल सकते हैं और यदि यदि उसको शिक्षा में नहीं लेके आएंगे तो लुप्त जाता है हाँ जी जो साहब ईश्वरीय ज्ञान कह रहे हो बस हम संतुष्ट हैं। भैया आप शब्द के पीछे झंडा ले खड़े हो महाराज ज्ञान हमेशा ईश्वरी ज्ञान ही होता है आपको होगा शिक्षा विधि से तब भी उसका नाम ईश्वरी ज्ञान है आगे बताने वाला हूं क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर है आप क्या कट्टरवादी हो गए कट्टरवादी का मतलब है किसी शब्द से पक जाना किसी घटना से पक जाना किसी किताब से पक जाना आदमी अच्छे आप इसलिए आपको दिन से बैठा रखे सामने आप कुछ बैठे भी हो तो ये समझ में आ जाए अनुसंधान विधि से किसी को ज्ञान होता है उसको हम लोग प्राकृतिक ज्ञान बोलो ऐश्वर्य ज्ञान बोलो है ना किसी आशीर्वाद का ज्ञान बोलो कोई उसको चमत्कार मतलब क्या बोलते हैं ना उसको गुरुजी का कोई आशीर्वाद फैल गया उसको ज्ञान हो गया यार ये सब होता रहता है इसमें कोई रहस्य नहीं है रहस्य का मतलब है हमको प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी तो हम रहस्य में खोए रहेंगे लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात को अभी भी समझ लोगे तो जाग जाओगे अभी घंटा दो घंटा बचा है हमारे पास ज्ञान होना रहस्य में घटना नहीं ये होता ही रहता है आगे भी मानव को होता रहेगा ज्ञान की परंपरा होना अभी तक नहीं हो पाया है। परंपरा का मतलब किसी एक आदमी को ज्ञान हुआ जब तक वो ज्ञान शिक्षा विधि से मल्टीप्लाई नहीं होता है मानव जाति के लिए वो बेनिफिट नहीं दे पाता है। आज इंजीनियरिंग में मोबाइल टेक्नोलॉजी में दवाइयों में आयुर्वेद में वास्तुशास्त्र में जिन भी चीजों का जो मानव को कभी ज्ञान हुआ था वो ज्ञान जब एजुकेशन में आ गया मानव जाति के लिए वो सुखदायी है हाँ या नाव मानव जिंदगी को उसने कोई आसानी दी है या नहीं दी है दी है तो मुद्दा ज्ञान होने का है हाँ है। मुद्दा ज्ञान होने के साथ कितना अनिवार्य किस बात का है कि ज्ञान की परंपरा शिक्षा विधि से बने ना कि अनुसंधान विधि से अनुसंधान विधि की कोई परंपरा नहीं बनती है अनुसंधान का परंपरा नहीं होता अनुसंधान बिरलों को होता रहता है सबको नहीं होता मानव में लिख लीजिए मानव में ज्ञान की परंपरा केवल शिक्षा विधि से ही संभव है मानव में ज्ञान की परंपरा केवल शिक्षा विधि से संभव मानवी है मानवीय उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक एक एक आदमी को ज्ञान हो गया नहीं होता है थोड़ी है, है ना मानवीय मानव को ज्ञान होता है हम बोल रहे हैं कि उसके पहले मानव का नहीं था किसी ने बता दिया बता किसने बताया बहनों सर प्रकृति ने बता दिया अस्तित्व में भाई मेरे प्रकृति बता दिया मतलब पेड़ बता दिया नहीं होता है कुत्ता बता दिया नहीं होता है टाइगर बता दिया नहीं होता है प्रकृति क्या चीज है आंख से देखते हो तो झाड़ है थोड़ी अकल लगाओ अब आँख से देखते हो तो झाड़ दिखाई देता है अकल से देखोगे तो कोशिका है और अकल से देखोगे तो कोई नियम है व्यवस्था है भैया मानव में जीवन नाम की जो चीज़ है ना उसमें दस क्रियाएं हमने देखी थी देखी थी ये दस क्रियाएं अस्तित्व में प्रकृति में जितने भी बारीक से बारीक नियम हैं उनको समझने की योग्यता उसमें रहती ही है ये पोटेंशियल जीवन नाम के इकाई में रहता ही है और पेड़ आंख से देखने वाले के लिए लकड़ी है पत्ता है झाड़ है फल है और अकल से देखने वाले के लिए एक व्यवस्था एक नियम है तो जब भी इसको ज्ञान कह रहे हैं वो पेड़ रूप रंग वही वाली बात आ जाएगी रूप और गुण रूप और गुण ज्ञान नहीं है स्वभाव धर्म को समझ गया वो ज्ञान है।, है ना जीवन पेड़ ना बता देगा उस, जीवन बता देगा उसको जीवन शैली बता देगा उसको कि ऐसे रहो ऐसे जीवन ऐसे ऐसे बता देगा वो तो आदमी बताएगा ना ऐसे रहो वैसे रहो फिर कोई बात आर, पहले पहले आदमी की बात करें जिसको पहला ज्ञान हो हम तो हाँ, बात करो। आ जाओ उसी बार है व्यवस्था थोड़ा आगे बढ़ाए इसको तो आपका उत्तर होगा व्यवस्था किसी नियम पूर्वक है या नहीं है ज्ञान का मतलब नियमों को समझना है नियमों को समझना ही ज्ञान होता है नियम अस्तित्व में मानव से पहले है या नहीं है मानव के साथ में? मानव के साथ हैं पहले, पहले से ही है आपके पैदा खुद को विटनेस करो मेरे पिताजी दादा परदादा अरे यार छोड़ो ना उनको गए हो तो अभी खुद को विटनेस करो आपके पैदा होने से पहले इस प्रकृति में नियम है या नहीं है तो फिर मैं मैं से बताएंगे ना अभी सुनोगे तो, तो, तो बताएंगे है ना तो आपके पैदा होने के पहले नियम है आपके पैदा होने के साथ भी नियम है आप मर जाओगे नियम खत्म हो जाएंगे तो नियम की निरंतरता है या नहीं है नियम को समझना ही ज्ञान है। नियम को समझ पाना ही नियम को समझ पाना ही ज्ञान है। बस हाँ। हाँ। हो गई बात खत्म। पहला नियम किसने बनाया अब किसने बनाया वहीं आ जाओ घूम के वापस आ जाओ अब वहीं पर आपकी खोपड़ी को थो थोड़ा खोलना पड़ेगा अस्तित्व का मतलब है ना नियम बनाए नहीं जाते नियम हैं मानव नियम को समझता है दूसरी बात अब दो स्थितियां हैं नियम अस्तित्व में है प्रकृति में है परिवार में जीने के नियम हैं हमारे पास दो ही च्वाइस है उस नियमों में रहो और समझो नहीं उस नियमों में रहो और समझो नहीं तो दुखी रहो दूसरा च्वाइस है नियम है ही हम उन नियमों को समझें और सुख से जिए जो करना हो सो करो जो करना हो सो करो ये बात समझ में आती है तो अस्तित्व में नियम पहले से ही है मेरे पैदा होने से पहले से नियम है सूरज का नियम है प्रकृति का नियम है चांद का नियम है यह सब नियम है दिन निकलने का रात डूबने का खाना खाने का खाना पचाने का शरीर बनने का शरीर मरने का शरीर को चलाने का मानव के जीने का परिवार के जीने का सबका नियम है अब ये है इसको हम समझ सकते हैं समझते हैं तो मुझे समाधान होता है इसी का नाम ज्ञान होता है ठीक है ना ये बात ये, ये मुझे नियम बनाने नहीं है ये नियम है ही कि आपको भी नियम बनाने नहीं है नियम को समझना है कुल मिला के इतना काम है ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है आपको कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है बना भी नहीं सकते तो मोबाइल कैसे बना क्योंकि नियम है क्योंकि तो नियम, नियम है उसी बात हम कह रहे कि वेद में लिखा है उसमें अरे वेद में लिखा हो नहीं तो भी वेद में लिखना वेद में लिखने के पहले नियम है कि नहीं आ, मेरा एक निवेदन है कि हम लोग एक बड़े अच्छे विषय की तरफ और सुलझाओं की तरफ जा रहे हैं तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आप एक कुछ दो दिन की क्लास अलग से रखें जिसके अंदर इन जटिल विषयों पे बात हो नहीं नहीं ये सभी के लिए जटिल विषय आवश्यक है, है भाई। और आपको भी तो आगे डेप्थ तो में समझ में आ रहा है जी, जी, जी। तो नियम है ही तभी तो आप किताब में लिखोगे वेद में लिखोगे पुराण में लिखोगे संविधान में लिखोगे फिजिक्स में लिखोगे केमिस्ट्री में लिखोगे की केमिस्ट्री में लिख दिए असले नियम हो गए केमिस्ट्री में लिखने के पहले केमिस्ट्री का नियम है या नहीं है इतने से बात होने की बात है हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि मानव जब बनाया ईश्वर ने साथ में उसके नियम बनाए जीने के ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ कि मानव से पहले नियम है ना उसके साथ में दोनों साथ में चलो साथ में कर लो हाँ। साथ में कर लो नियम है हाँ नियम है है ना मैंने तो नहीं बनाए हाँ आदमी बना आद ही नहीं सकता उन नियमों को अगर आपको समझ में आया हो कि आपने क्या कहा महाराज तो आपका भला हो गया अगर समझ में आया तो है ना कोई आदमी नियम बना नहीं सकता है ना वेद बना सकता है ना पुराण बना सकता है ना राम बना सकता है ना गीता बना सकता है नियम बनाता है या नियम को बता सकता है भैया इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ हाँ जी बोलिए जैसे अब मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो अब जो पढ़ लिया वो दिमाग में कहीं न कहीं तो अटका हुआ रहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी बस जब उपाध्याय जी बोल रहे थे तब मैं भी उसी चीज में अटका हुआ था कि ईश्वरीय ज्ञान जो उनके लिहाज से और आपके लिहाज से प्राकृतिक ज्ञान मतलब हाँ। और कोई समस्या नहीं है, कि हाँ। हम एक बोलना है, एक बोलना है। तो मैं उस समय सोच रहा था कि ईश्वरीय नकार क्यों रहे हैं? हम क्यों बचना चाह रहे हैं ईश्वरीय बोलने से पर अभी जब मैं खुद सोच रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि इंसान जिस दिन धरती पे आया था तब से इंसान नहीं था वो चिंपाजी था जानवर था और जिस दिन से आया वो मानव मानव एक दिन में नहीं कहला गया कि मानव जैसा व्यक्ति कोई संरचना आ गई अचानक और मानव कहला गई वो मानव नहीं था वो वो तो पहले चिंपाजी था मेरा मतलब बाद में, है वो समझ में आया। ये क्योंकि वो तो जानवर था उसने से सीखते सीखते मानव लायक स्टेज पे आया ठीक है ना वो तो पहले चार पेड़ पे चलता था हाथों की उंगलियां छोटी होती थी बड़ी होती ये, है इस ये तरीके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि यह हमको बायो में किसी तरीके से पढ़ाया गया है ऐसा नहीं है मानव एक अग्रिम अवस्था है जो जीवों से आगे की अवस्था है लेकिन जीव चेतना में जीते हुए मानव जीवों से जीवों जैसा जीता रहा और जीवों से अधिक जीने का प्रयास करता रहा ये बात अपने को समझ में आई आगे कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहो वो इम्पोर्टेंट है आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं नहीं मैं तो ये उसको गलत नहीं मान पा रहा हूँ हाँ तब वो लिखना नहीं सीखा था बोलना नहीं सीखा कपड़ा पहनना सीख गया लिखना सीख गया बोलना सीख गया किताब लिखना सीख गया पढ़ना सीख गया वन मानुष का मतलब ये है जिसकी चेतना में मानवीयता की स्थापना शिक्षा विधि से नहीं हो पाई तो वन मानुष ऐसा नहीं कि हमारे में से कई लोग ज्ञानी नहीं हुए और वो सब वन मानुष जैसे जी ऐसा कभी नहीं कहा पहले दिन से अभी तक नहीं कहा तो अनुसंधान विधि से कोई कोई व्यक्ति को ज्ञान हुआ वो वन मानुष नहीं है है ना वो ज्ञानी होके जिए हैं लेकिन जो परंपरा हमको मिल रही है जिसमें शिक्षा है व्यापार है व्यवस्था है संविधान है बिलीफ है वो सब वन जैसे ही हैं आज भी वैसे कि वैसे हम जी रहे हैं आज भी पैसे के लिए लड़ाई रूप रंग के लिए लड़ाई पद के लिए लड़ाई कट्टरता है ना ये सब हमारे अंदर यथावत बनी हुई है, है, बात? बात हाँ, ये ये। अच्छा है अच्छी भाषा सीखे है अच्छा जीना नहीं सीख पाए हाँ, अच्छा कम जीना पीछे, कम पीछे जाते हैं अगर तो समझ में आती है ये बात हाँ बिल्कुल बाकी जैसे ये आंख के यहाँ पे कोने पर लाल होता है ये इकट्ठा जो स्किन होती है ये आदमी पानी में तैर सके जैसे मेंढक होता है की उसकी तीन दो पलकें होती है एक पारदर्शी पलक होती है जिसको वो पारदर्शी पलक से मुझे है, थोड़ा इसमें इन्फॉर्मेशन तो कम है म्यूटेशन इवोल्यूशन तो की, की, की जैसे जरूरत नहीं बची सकते है भगवान ने क्यों दी ऐसा नहीं भाई नहीं ये जानकारी थोड़ी अधूरी है अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है मानव की इस धरती पर हेलो हाँ जी धरती पर एक भी चीज ऐसी नहीं जिसकी जरूरत नहीं है है ना चींटी की भी टाइगर की भी कुत्ते की भी मेंढक की भी आदमी की भी आदमी के शरीर में जितनी चीज़ें उतनी की भी हम समझ नहीं पा रहे हैं हमारा अधूरापन है इसलिए हम प्रकृति में कोई चीज़ को बोलते हैं इसकी ज़रूरत है इसकी ज़रूरत नहीं, नहीं है इसको समझने की ज़रूरत है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी ये इनको दीजिए माइक क्या करें सर हाँ हाँ लीजिए लीजिए माइक में बोली दीजिए माइक में बोली माइक चालू कर लीजिए हाँ, हर किसी मानव में कौतूहल है और वो कौतूहल की वजह से वो अनुसंधान पर पहुंचता है जी। तो मैं दो चीजें जानना चाहती हूँ हाँ। एक है अनुसंधान की विधि क्या है हाँ दूसरी बात अगर अनुसंधान इतना पावरफुल है जिससे मेजर इन्वेंशन हुए है हाँ। जो कि मानव की, की हुए हैं बताओ हुए है, हुए है, हुए है। तो हम अनुसंधान हाँ? को शिक्षा की अरे उसमें से कोई चीजें विनाशकारी निकलीं कोई चीजें ना, ना, विकास को, को पहचानना चाहिए क्या है दूसरा अनुसंधान अगर इतना पावरफुल है तो हम शिक्षा विधि में उसका पार्टिसिपेशन क्यूँ नहीं लेते हैं बहुत अच्छा डायरेक्टली क्यूँ अनुभव या देखिये बहुत महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है भले ही इस सब्जेक्ट से डायवर्जन हो रहा हो लेकिन ये हमारी जिज्ञासा है तो इसको पूरा कराएंगे मैं तो करने को तैयार हूं आप लोग साथ चलेंगे आ, चलते हैं ठीक चलते समझने की कोशिश करते हैं भी अनु हाँ बोलिए भैया जी जैसे व्यवस्था के बारे में यहां पर बात आई अस्तित्व के बारे में बात आई तो एक बात इस कन्वर्सेशन अभी तक जो हुआ वहां पर मैं सिर्फ ये समझ पाया जब भी कोई एक मानव आया होगा उन्होंने इस बात को समझा है ठीक है वो जिस भी माध्यम से वो बता रहे और सिर्फ समझकर उसको मतलब यथावत बताने का प्रयास किए और उसके हिसाब से ये जो बना है मतलब मतलब अस्तित्व तो ऑलरेडी है उसके हिसाब से शिक्षा विधि से हमको इसको समझना है और इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने समझा होगा नाम जो भी चीज हम दिए होंगे हाँ, हाँ, हाँ, पर समझ के उस प्रक्रिया को जानना ठीक आगे बढ़े जी पांच मिनट लगेगा ज्यादा लफड़ा नहीं है कुछ बहुत समय नहीं लग रहा है अनुसंधान का मतलब क्या हुआ उसकी उसकी विधि क्या है पहला स्टेप मानव में किसी मुद्दे को लेकर जानने की प्रबल इच्छा मानव में किसी विषय पर जानने की प्रबल इच्छा प्रबल इच्छा का मतलब हुआ किसी विषय पर मतलब पता नहीं कौन सा विषय क्या है कोई भी चीज हो गई उस पर एक कौतूहल बन गया अज्ञात को ज्ञात करना यह क्या चीज हो गई प्रबल इच्छा <laughs> कैसे होता है इसको समझ लेते हैं प्रबल इच्छा हो गई कोई एक मुद्दा ध्यान में आ गया यार पानी में चीजें तैरती क्यों हैं डूबती क्यों नहीं पत्थर डालता हूँ डूब जाता है कागज है ना लकड़ी डालता नहीं डूबता है किसी के मन में इस मुद्दे को लेकर ध्यान चला गया ध्यान जाने पर उसको लिए ये इम्पोर्टेंट लगने लगा उसका मन लग गया ठीक अब अब एक समय ऐसा हो गया कि इस प्रश्न के उत्तर के बिना उसको तृप्ति नहीं है इस प्रश्न के उत्तर के बिना उसको तृप्ति नहीं है दुनिया खा रही मौज कर रही है और वो परेशान घूम रहा है यार इसका क्या करूं ठीक तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ सेकंड स्टेज में क्या हुआ वो सभी लोगों से मिलेगा जितने भी ज्ञानी विज्ञानी उस समय रहेंगे वो सबको रिव्यू करेगा सबसे मिलेगा जुलेगा बात करेगा तो किसी मुद्दे पर उसकी जानने की प्रबल इच्छा हो गई और उस पर परंपरा जो भी उस समय तक परंपरा है उस परंपरा में उत्तर का ना होना यह भी उसमें एक आवश्यक मुद्दा है अनुसंधान में दो मुद्दे आवश्यक हुए किसी मानव में किसी विषय पर जानने की प्रबल इच्छा और उस इच्छा के अनुसार परंपरा में उत्तर का उपलब्ध ना होना ठीक हो गया यह बात ठीक <coughs> है ना यह बात इसके बाद इसके बाद क्या हुआ <coughs> तीसरी स्टेज में क्या हुआ जो जीवन है इसमें भी मानव में जीवन है कि नहीं है जीवन अति सूक्ष्म इकाई को भी देख सकता है जीवन में इतनी प्रबल क्षमता है कि सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम वस्तु को भी देखने की उसमें क्षमता है है ना तो इसी को कहा जो जानने की इच्छा है वस्तु है उस वस्तु पर ध्यान का केंद्रित होना क्योंकि अस्तित्व अपने आप में प्रश्न है कि उत्तर है अस्तित्व अपने आप में प्रश्न नहीं है उत्तर है है ना तो उत्तर पहले से उपलब्ध ही रहता है खाली ध्यान केंद्रित हो जाता है कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया उसका कंसंट्रेशन हाई होने से क्या हो गया रियलिटी उसको दिख जाती है सच्चाई उसको कोई दिखा दिया ऐसा नहीं होता है सच्चाई तो चारों ओर व्याप्त है नियम चारों ओर व्याप्त है यहां पर आप बैठे हो तब भी वो नियम है मैं घर पे जाओगे तब भी वो नियम है है ना आप कहीं भी चले जाते हो नियम यथावत रहते हैं नियम सर्वत्र व्याप्त है उसी को आगे हम समझ रहे हैं कि वो ईश्वर के रूप में क्या है उसको समझना है तो सच्चाई सर्वत्र व्याप्त होने से सच्चाई है ना व्याप्त ही है तो क्या हो गया सच्चाई समझ में आ गई यह सच्चाई समझ में आ जाना ही इसको कहा ज्ञान हो गया क्या हुआ ज्ञान हो गया दिस इज अनुसंधान यह इंडिविजुअल एफर्ट है अनुसंधान क्या चीज है इंडिविजुअल एफर्ट है आप कोई चीज पता लग गई किसी परंपरा में एक आदमी को तो क्या वापस सबको इतना मेहनत करने की जरूरत है या ना दूसरों को दूसरों को आसानी से चीज उपलब्ध हो जाती है किस विधि से शिक्षा विधि से कितना सरल हो गया तो शोध विधि मतलब शिक्षा विधि वो वस्तु है जिससे परंपरा आसानी से बन सकती है बिल्कुल ठीक बात पहले इसको समझ लेते हैं तो शिक्षा विधि शिक्षा विधि से ज्ञान की परंपरा आसानी से बन सकती है हर आदमी में शोध करने की प्रवृत्ति अनुसंधान करने की प्रवृत्ति हो इसकी हो भी सकती है किसी की हो सकती है किसी की नहीं हो सकती है और लाखों लोग भी अनुसंधान करने निकलेंगे तो पीछे वाले ने जो कुछ किया है है ना वो हमारे पास शिक्षा विधि से आसानी से उपलब्ध होता है नहीं तो हर एक आदमी को है ना शुरू से काम करना पड़ता है अभी देखिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो जो चीज़ें के बारे में अनुसंधान होने के बाद जब उसका एजुकेशन कंटेंट ठीक से बन गया तो हम सभी लोग उस ए, एजुकेशन कंटेंट के साथ चलते हुए आराम से पूर्व में जो अनुसंधान किया गया था उसके अनुसार हमारी मानसिकता वो ज्ञान से हम संपन्न होते हैं या नहीं होते तो मानवमय परम्परा मानवमय परम्परा पहले अनुसंधान और अनुसंधान के आधार पर शिक्षा और शिक्षा से परम्परा बनती है ये डिजाइन हुआ ये डिजाइन बना सीधे इसकी सी, इसकी परंपरा नहीं हो सकती सीधे इसका मतलब यह नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं है इसकी आवश्यकता है इसीलिए मैंने पहले दिन से कहा कि ज्ञानियों की संख्या बहुत सारी है अगर पूरी लिस्ट बनाने जाएंगे ढेरों को ज्ञान हुआ होगा लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है हमको जो परंपरा मिल रही है वो अधूरी मिल रही है हमको जो परंपरा मिल रही है वो क्या मिल रही है अधूरी है कमी कहा हो गई उस ज्ञान की शिक्षा नहीं आया अगर वो ज्ञान शिक्षा विधि से हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया धीरे धीरे लुप्त हो गया भैया मेरा एक प्रश्न है बहुत देर से। दीदी का दीदी का प्रश्न पूरा उत्तर हुआ या नहीं हुआ? तो अनुसंधान को कम कर दे रहे हैं ऐसा नहीं अनुसंधान की गरिमा को पहचान पा रहे हैं है ना और उसमें शिक्षा के महत्व को जोड़ देने से परंपरा बनती है नहीं इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ शिक्षा का तो भाग आ, मतलब ठीक। लेकिन अनुसंधान को बढ़ावा देना क्योंकि जब तक मानव रहेगा तब तक तो कौतूल रहेगा और वही ना देखिए देखिए बहुत अच्छी बात है ये अगर परंपरा में उत्तर नहीं होगा तभी अनुसंधान घटित होगा क्योंकि इसके लिए दो मिनिमम प्री रिक्विजिट एक प्रीरिक्विज़िट क्या है कि आप में है ना वो इंटेंसिटी होना और ट्रेडिशन में अगर उत्तर नहीं होगा तभी ये घटित होता है ये आपके और मेरे मनोरंजन का मुद्दा नहीं है कि मैं अनुसंधान को प्रमोट करूं कि नहीं करूं है ना अनुसंधान को प्रमोट करता नहीं कोई दूसरा है ना अनुसंधान इंडिविजुअल एफर्ट है अनुसंधान कौन सा एफर्ट है इंडिविजुअल एफर्ट है और शिक्षा जो है वह क्यूमिटी एफर्ट है कोई भी ज्ञान हो किसी भी किताब से आया हो यदि उसका एजुकेशन में यदि उसको एजुकेशन में हम समाहित कर पाते हैं पूरी माना जाती है उससे तर जाती है।, है ना यदि उसको एजुकेशन में हम नहीं ला पाएंगे हम नहीं तर पाएंगे अब एजुकेशन में आने का एजुकेशन में आने का विधि क्या होता है इसको समझ लेते हैं एजुकेशन में आने का एक विधि बनता है वो प्रूवन होना जरूरी है वो लॉजिकल होना जरूरी है है ना वो प्रैक्टिसेबल होना जरूरी है वो रहस्य से मुक्त होना जरूरी है किसी भी रहस्य का हम शिक्षा दे पाएंगे शिक्षा वो वस्तु है जो अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान को परंपरा में जोड़ सकता है प्रोवाइडेड हमको ज्ञान एकदम स्पष्ट हुआ हो तर्क विधि से भी व्यवहार विधि से भी और तात्विकता से भी ताकि रहस्य से मुक्त हो जाएंगे तभी उसकी परंपरा बनेगी तो जितना महत्व अनुसंधान का है मैं सोचता हूं कि है ना वैसे ही महत्व शिक्षा का भी है आज आज दिक्कत क्या है मैंने पहले ही कई बार कहा आज दिक्कत इस बात की नहीं है कि हमारी परंपरा में लोग ज्ञान नहीं हुए परम्परा में शिक्षा विधि से ज्ञान को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे एक बच्चा एडमिशन हो और 10 साल में आप गारंटी नहीं ले पा रहे कि ये 10 साल 15 साल में ज्ञानी हो जाएगा जबकि इसकी जरूरत है या नहीं हाँ या ना इसकी जरूरत है है ना तो जो भी ज्ञान का कंटेंट हमारे सामने आया कहीं से भी आए यार हमारा हमारा अपना है हमारे लोगों का है हमारे थोड़ी इसमें कोई डंडा लेके घूमना है अब अब मुद्दा ये आ गया अरे यार मैं कितने लोगों का नाम लू पूरी किताब भर जाएगी बोर्ड कम पड़ जाएंगे भैया आर्किमिडीज ने एक पानी का सिद्धांत तैरने का बताया वेद में कोई सिद्धांत बताया कहीं किसी ने कुछ बताया कहीं किसी ने कुछ बताया तमाम कपड़ा पहनने का कपड़ा बनाने का नहाने का धोने का खाना बनाने का सब सभी जगह से आया ही अपने पास उन सब के प्रति कृतज्ञता ये पहले दिन ही व्यक्त किया था बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से किया था भूल गए अपन है आप सिर्फ कृतज्ञता को गाते रहे या शिक्षा विधि से हम आगे बढ़े ये मुद्दा है शिक्षा विधि आगे बढ़े ना कुल मिला इतनी बात है ना है ना तो अब शिक्षा विधि से आगे बढ़ेंगे तभी परंपरा की बात बनी। भैया आपने कहा कि हाँ। जिज्ञासा होने से शिक्षा मिलती है तो मुझे हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि हम कहाँ से आए हैं या इस प्रकृति के नियमों को कौन चलाता है हाँ। तो जवाब में इधर जहाँ भी पूछा तो बोला कि ईश्वर है कोई है जो जहाँ हम जाते हैं जिसने हमें बनाया है आपने कहा जो है लेकिन वो है भी तो कहाँ से है क्या कौन है जो खोद पर मिला गया नहीं मिला ठीक बात उत्तर नहीं मिला सुनिए आपको उत्तर नहीं मिला दूसरी बात है आप अनुसंधान क्यों नहीं कर ली अभी जिज्ञासाइट उस उस की नहीं, नहीं है नहीं हुई थी बिल्कुल अनुसंधान कौन आदमी करता है जिसका उस प्रश्न के उत्तर के बिना जिंदगी अधूरी लगती है वो अनुसंधान करता है नहीं जैसे मैंने कुछ बुक्स पढ़ी उस पे जिन्होंने अनुसंधान कर रखा मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने पढ़ा नहीं आपकी जिज्ञासा एक छोटे लेवल की थी तो जितना आप उससे कर सके कर सके बीच में पीछे देखने चले गए <laughs> बीच में आप रसगुल्ला खा के खुश हो गए बीच में कुछ और काम करने लगे कहने का मतलब यह है कि आपकी जिज्ञासा का वो हाइट नहीं है जिससे जिस अनुसंधान घटी तो हाँ या ना हाँ। जबकि ज्ञान की आपको जरूरत है या नहीं है हाँ या ना हाँ। हर मानव को जरूरत है या नहीं है तो चूंकि जिज्ञासाओं में हमारे सब में तीव्रता समान नहीं होती है इसीलिए अनुसंधान की परंपरा नहीं होती है और एजुकेशन वो विधि है जिसमें कम जिज्ञासा में भी प्यार से धीरे धीरे पटाते जाते हैं धीरे धीरे बताते जाते हैं और आराम से वो ज्ञान संपन्न हो सकता है बोलिए तो जोरदार ताली एजुकेशन के लिए नहीं जैसे नागरा जैसे यहीं पर आप आए हो सुनो थोड़ी बात थोड़ो सुनो बंद करो उसको। जैसे आप यहाँ पे आई हो तो क्या हम समान जिज्ञासा लेके आए कोई ना बोला चल यार छुट्टी मना के आते हैं छह दिन है ना अब एजुकेशन वो स्ट्रांग टूल है आपके छोटी सी जिज्ञासा को भी इग्नाइट कर करके करके उत्तर देके ये करके वो करके वो करके चूंकि ज्ञान आपको बराबर चीज सबको चाहे जिज्ञासा कम हो चाहे ज्यादा हो तो हर मानव जब तक ज्ञान संपन्न नहीं होता है जबकि जिज्ञासाओं में अंतर होता है इसीलिए अनुसंधान की कोई परंपरा नहीं बन सकती है शिक्षा विधि से परंपरा बन सकती है हम तार्किकता व्यवहारिकता और तात्विकता तीनों में जाते हैं क्योंकि आप तात्विकता में इंटरेस्टेड नहीं हो अभी लेकिन व्यवहारिकता का संकट आप झेल ही रहे हो व्यवहारिकता में संकट आप झेल रहे हो कि नहीं झेल रहे हो तात्विकता में आपको बोले ना नहीं ईश्वर ने किया कि किसने क्या है अरे हमारे घर में जो एक आदमी रहता है उससे हमारा नहीं पट रहा है तो व्यवहारिकता के इश्यू से भी आप चल देते हो क्यों चल देते हो क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता आपको व्यवहारिक एंगल से है तो शिक्षा इन तीनों एंगल को कवर करती है कोई शिक्षा और अनुसंधान की लड़ाई नहीं है शिक्षा और अनुसंधान की कोई लड़ाई नहीं है बल्कि शिक्षा के लिए वस्तु अनुसंधान से आती है लिखो लिख लो लिख लो अनुसंधान पूर्वक ज्ञान अनुसंधान पूर्वक ज्ञान विशेषता है अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान विशेष ज्ञान है बता रहे हैं भाई बता रहे हैं विनाश का कारण ज्ञान से कभी नहीं बनता ज्ञान से विनाश होता है रिसर्च तो उसमें भी होता ही है ना? भैया वो भाई प्रलोभन से रिसर्च हो रहा है जिज्ञासाओं से नहीं हो रहा उसको बताएंगे अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान विशेष ज्ञान इस विशेष ज्ञान का है ना शिक्षा से शिक्षा विधि से विशेष ज्ञान सामान्य होता है क्या हो जाता है सामान्य ज्ञान हो जाता है शिक्षा विधि से विशेष ज्ञान शिक्षा विधि से विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान होता है ठीक है भैया बोले सो भैया अभी आपने जो बताया सबसे पहले दीदी का धन्यवाद कि उन्होंने अनुसंधान की विधि पूछ करके आज जीवन का आज तक का जितना बड़ा रहस्य था वो खुलासा करवा दिया सबसे पहले उनको धन्यवाद जोरदार दीदी का इतना सिंपल तरीके से अनुसंधान को जिस तरीके से आपने व्याख्या करी है और आज सबसे पहले सेकंड नंबर का पॉइंट मेरे को पकड़ में आ रहा है कि अगर जिज्ञासा तीव्र अगर बहुत होगी तो परंपरा में अगर उसका होगा तो पर वो चीज मिली जाएगी मिली जाएगी और अगर वहां पर नहीं मिली तो व्यक्ति उस स्तर को प्रार करके एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा जो अवेलेबल नहीं था और जो उसको अवेलेबल हुआ बिल्कुल ठीक है मतलब बहुत बहुत जबरदस्त चीज आज आपने रखी है तो ये ज्ञान को जो रहस्य बना के बैठे हैं हम है ना अब वो ज्ञान दोनों विधि से होने की विधि हमको समझ में आ रही है और आज यदि परंपरा में उत्तर प्राप्त है मैं बैठा हूं उत्तर देने के लिए आपको अनुसंधान करने की जरूरत है क्या आपको ज्ञानी होने की जरूरत है या नहीं हाँ या ना तो यदि मैं उत्तर देने बैठा हूं तो फिर आपको अनुसंधान करने की जरूरत क्या खेलते कूदते समोसा खाते हुए समोसा चटनी के साथ खाते हुए ज्ञान की बात हम कर रहे हैं सोचिए कितना ब्यूटीफुल है आज खसते गाते गाते पीते खाते पीते जलेबी खाते हुए समोसा खाते हुए हम सभी ज्ञान की तरफ चल सकते हैं चल गया तो ये समझ में आए ये हमको समझ में आए कि एक आदमी यदि मेहनत करता है ध्यान से सुनेंगे भाई एक आदमी यदि मेहनत करता है और यदि वो मेहनत से प्राप्त ज्ञान उसको प्राप्त होता है और यदि वो शिक्षा में चला जाता है एजुकेशन में चला जाता है तो पूरी मानव जाति के लिए एक सुगम रास्ता बनता है सोचिए क्या ताकत है क्या ताकत है एक आदमी को उसकी मेहनत से जो कुछ फल प्राप्त होता है है ना नहीं होता ऐसा नहीं करें। जो कुछ प्राप्त होता है यदि वो एजुकेशन में चला जाए यदि वो एजुकेशन में चला जाए तो पूरी मानव जाति उससे तर जाती है तो मानव को तारने वाला कौन मानव को तारने वाला कौन मानव ठीक है ना और पूरी मानव जाति को उतारने वाला कौन अस्तित्व है हम सब अस्तित्व में किसी नियम पूर्वक ही है तो हमारा अज्ञानता ही हमारा पीड़ा है हमारे में ज्ञान संपन्न होना और उस ज्ञान का शिक्षा विधि से लोकव्यापीकरण होना ये दोनों चीजों को जोड़कर रखना हमेशा अभी तक हम क्या मानते हैं दुनिया जाए भाड़ में मेरे को ज्ञान हो जाए काम खत्म अभी तक हम व्यक्तिवादी विधि से ज्ञान को सोच रहे हैं इसीलिए हमको ज्ञान नहीं होता है।, है ना स्वांत सुख का ज्ञान ज्ञान नहीं है स्वांत सुख का ज्ञान ज्ञान नहीं है ठीक है बात हाँ जी पूरा कला फिर आगे आगे बढ़ते हैं जी माइक माइक मुझे दबाइए चालू भाई वहां से हमारा ऑपरेटर थोड़ा दो दो दो हो जाता है अनुसंधान जैसे कपड़े पर हुआ और वो शिक्षा में आ गया और अपन पहन रहे हैं हाँ जी तो ज्ञान पर भी हुआ ऐसा मानना है अपना अलग अलग जगहों से तो वो हाँ, क्यों नहीं आ पाया शिक्षा विधि में उस समय हाँ अब ये ये अब एक मुद्दा बना के ज्ञान हुआ तो फिर शिक्षा विधि में क्यों नहीं आया ठीक अब उसके फिर दो ही कारण हो सकते हैं है ना क्योंकि आप अपन दोनों उसकी गवाही नहीं दे पाएंगे गवाही कहीं और चली जाएगी तो फिर लड़ाई करना पड़ेगा हम अनुमान कर सकते हैं दो कारणों से या तो किसी को ज्ञान हुआ होगा हम ठीक से समझ नहीं पाए या तो किसी को ज्ञान हुआ वो अपने आप में पूरा नहीं था इसलिए हम समझ नहीं पाए दो ही कारण हो सकते हैं। इतने में जगह की चर्चा को रोकना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो बात की जगह है है ना दोनों संभावनाओं को लेकर चलना चाहिए किसी को ज्ञान हुआ होगा क्योंकि ज्ञान होने की एक सहज प्रक्रिया है हम समझ नहीं पाए मतलब वो शिक्षा विधि में नहीं आ पाया क्योंकि तार्किकता और व्यवहारिकता और तत्विकता को पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया हमको नहीं हो पाया ऐसा मान लेते ठीक एक ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन ये कि शायद उसी को नहीं हुआ हो दोनों संभावनाओं को लेकर चलना चाहिए हाँ जी आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल है ये ज्ञान होने के बावजूद लोग ज्ञान को बाँटते क्यों नहीं है जैसे बिजनेस में किसी को कोई ज्ञान हो जाता है तो वो सोचता है ये तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई मैं इसी से ही कमाऊँगा और दुनिया को डूट के घर में जमा कर लूँगा हाँ क्योंकि अगर आ, वो, वो ज्ञान नहीं है ना वो ना वो ज्ञान नहीं टोपी पहनाना है टोपी पहनाने की स्किल को ज्ञान नहीं कहते क्योंकि उसमें तो जैसे ही बताने जाओगे तो वो आप नहीं पहना पाओगे वो आपको पिना देगा नहीं इसमें जैसे कोई चीज को बनाने की विधि आ जाती है तो वो फिर उसको सीक्रेट रखता है किसी को दवाई का फॉर्मूला है ठीक करे आप कोई स्किल उसको आ गया ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है क्या आ गया उसको स्किल अलग चीज है ज्ञान अलग चीज है तो स्किल आ गया ज्ञान नहीं है इसीलिए स्किल को वो रिजर्व करता है ज्ञान के अभाव में ही ज्ञान के अभाव में ही स्किल्स को लोग रिजर्व करते हैं पैटेंटीकरण करते हैं है ना कि ठीक है ना तो इसमें ज्ञान की ही कमी है स्किल संपन्न हो गया ज्ञान संपन्न नहीं हुआ है चलिए और कोई बता भैया मेरा एक प्रश्न था हाँ बताइए बताइए ज्ञान अभी तक के इतिहास में जितने भी ज्ञान हम प्राप्त करते आ रहे हैं वो एक डायलिटिक्स के फॉर्म में चलता है जी थी एंटीथिसिस एंड सिंथेसिस जैसे तन मन और धन पे जो कल चर्चा हुई जी आदर्शवाद आता है उसका एक्सप्लेनेशन कुछ होता है तन मन धन को लेके और फिर उसके काउंटर में जो एंटीथिसिस आती है वो आती है भौतिकवाद जी और फिर उसके सिंथेसिस के रूप में हमारा जीना, हाँ अस्तित्व मानव दर्शन जो मध्यस्थ दर्शन है तो ये ज्ञान की एक ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं एक डायलेक्टिक्स के फॉर्म में चल रहा है ये सिंथेसिस कंटिन्यूस तो क्या हम ये माने की जो मध्यस्थ दर्शन है वो सिंथेसिस आख... मतलब खत्म हो रही है देखिए जितना भी डायलिट्रिज है उसके मूल में अधूरापन है ये बात को ठीक से समझ लीजिए अधूरापन ही सारा द्वंद का कारण है ठीक द्वंद्व है तो प्रतिद्वंद्व है प्रतिद्वंदिता है और प्रतिद्वंदिता है तो विरोध है शोषण है युद्ध है लड़ाई है झगड़ा है कट्टरवादिता है ये समझ में आता है तो दो अधूरा चीज मिलके कोई पूरा नहीं बनता है दो अधूरा चीज मिलके पूरा नहीं बनेगा दस अधूरा चीज मिलके भी पूरा नहीं बनेगा तो इट इज नॉट सिंथेसिस ज्ञान इज केन नॉट बी अ सिंथेसिस ऑफ ऑल अधूरापन ठीक तो ये मान्यता हमारी अधूरी है इसको छोड़ दी इसको इस दिशा में जाने से कोई फायदा नहीं मिला दिया मिश, मिश, कुछ इधर के लिया कुछ उधर जोड़ के लिया, जो जाड़ के लिया जी ये लो। है लो ना भैया तो दो अधूरा दो अधूरापन मिलकर पूरा नहीं होता है हाँ जी भैया रहस्य को लेके एक प्रश्न है आ, कि दो बातें बहुत समझी जाती जा, जाती है कि आ, सत्य जो है वो बहुआयामी है मल्टी डाइमेंशनल है और अस्तित्व अपने से विरोधी चीजों को भी या सत्य अपने से विरोधी चीजों को भी अपने में समाहित किए हुए तो एक ये जो बात आती है और एक बात और आती है एक एक और क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं है मतलब शुरू से है या हम कुछ शब्द आ, कहते हैं कि निराकार है या ये, ये जो ब्रह्मांड है ये अनादि है और अनंत है तो ये भी रहस्यमय शब्द लगते है ठीक है क्योंकि और हमारी एक सीमा है। ना। में हर एक सच्चाई को समझने की ताकत है आप में है या नहीं है चलें आगे बढ़े सच्चाई को समझने से ही उसके उजागर होंगे ब्रह्म भैया जब तक उसको सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो हम वही घूमते रहेंगे ठीक है ना थोड़ा आगे बढ़ने से शायद चीजें और हल हो जाएंगी एक सवाल है क्या ध्यान हमेशा कहाँ से इंडिविजुअली होता है मतलब एक एक से ज़्यादा व्यक्ति कोई ध्यान उनको मिल सकता है वही एक से देखो ध्यान अपने में अंतर्मुखी होने की यात्रा है अभी झंझट गया क्या हो गया ना आप आप ज्ञान आप अकेले में कहीं गए क्या सोचने लगे क्या किधर चले गए किसको पता चला है ना तो इसका प्रमाण साथ जीने में ही है यदि हम ये मानते हैं कि पूर्णता हमारा लक्ष्य है यदि हम मानते हैं कि लक्ष्य में समानता कार्यक्रम में समानता जीने में समानता यदि हमारी उपलब्धि है लक्ष्य है तब हमको सारे ज्ञान को रहस्य से निकालकर प्रमाण के साथ जोड़ना पड़ेगा कहाँ के साथ जोड़ना पड़ेगा प्रमाण के साथ ये जो व्यक्तिवादी विधि से हम चलते हैं उसमें कोई कोई कोई कोई, -कोई बिरलों का को अनुसंधान होता है बाकी सब तो बीच में पता नहीं का, खोए रहते हैं है ना तो ये भी हमको समझना पड़ेगा इसीलिए इसकी परम्परा नहीं बन पाती है इसकी परम्परा नहीं बन पाती है परंपरा बनेगी शिक्षा विधि से आचरण विधि से प्रमाण विधि से कौन सी विधि से शिक्षा आचरण और उसका आधार पर प्रमाण उसका स्रोत ज्ञान ही होगा ठीक आगे बढ़ते हैं तो अस्तित्व है व्यवस्था के रूप में है का मतलब ये है वर्तमान का मतलब क्या वर्तमान है अच्छा ये जो भूत भविष्य क्या है अस्तित्व तो वर्तमान है ये भूत भविष्य क्या है अस्तित्व में बहुत सारी चीजें हैं उनको हम समझेंगे तो एक चीज है प्रकृति अस्तित्व में एक इकाई प्रकृति है प्रकृति में कोई क्रियाएं हैं क्रियाओं में कोई भूतकाल और भविष्यकाल है अस्तित्व में भूतकाल भविष्यकाल नहीं है अस्तित्व नित्य वर्तमान है इसमें कोई रहस्य की बात नहीं हो रही भाई बहुत आप साफ साफ समझ सकते हो क्रियाओं में कोई क्रिया पहले हुई कोई क्रिया बाद में हो रही कोई क्रिया भी चल रही है जब क्रियात्मकता के साथ हम अध्ययन करने जाते हैं तो वहां पर वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल तीन काल की व्याख्या होती है जब अस्तित्वात्मक विधि से हम चीजों को समझने जाते हैं तो वो नित्य है वर्तमान है क्या है वो व्यवस्था है तो अभी हम समझते हैं अस्तित्व में क्या क्या है इससे बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी अस्तित्व में सिर्फ दो चीजें हैं कितनी चीजें दो वस्तु सिर्फ दो वस्तु पूरे अस्तित्व में दो वस्तु हैं इन दोनों वस्तु को जितना हम जल्दी समझ लेंगे उतना हमारे भ्रम और ये जो प्रश्न प्रश्न प्रश्न आते रहते हैं उनका कोई ठोर ठिकाना अपने को पता चलेगा मैंने पहले ही कहा सारा भ्रम अपना अस्तित्व में रहते हुए अस्तित्व को ना समझ पाने के कारण है तो अस्तित्व में क्या चीज़ें हैं कोई चीज़ें है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं साथ चल रहे भाई थोड़ा मोवमेंट कम करो आराम बैठ जाओ भाई अस्तित्व में एक छोटा सा उदाहरण करिए आप यहां हो यहां भी अस्तित्व है या नहीं है तो अस्तित्व को यहां पर भी बैठ के हम समझ सकते हैं अगर ये कहा जाए कि ये पूरे हॉल को आप खाली कर दीजिए तो क्या क्या सामान निकाल के हम बाहर करना पड़ेगा कोई बताओ कुर्सी है आदमी बिस्तर सारा कुछ हम बाहर कर दें कर सकते हैं कर ही सकते हैं हवा है हवा को बाहर कर सकते हैं अरे यार वैक्यूम पंप आ गया आजकल वेक्यूम पंप से हम वैक्यूम कर सकते हैं माइनस कितना वैक्यूम ले जाना है इतना ले जाओ हवा को भी बाहर कर सकते हैं अरे हवा खत्म हो जाती नहीं जाती एरोप्लेन में अभी बंबई से एक एरोप्लेन उड़ा अहमदाबाद के लिए गया एयर प्रेशर डाउन हो गया एयर प्रेशर डाउन हो गया मतलब अरे तो मेरे भाई हवा कोई सामान है कि नहीं है सामान को यहाँ लाया ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है ना अभी आपका हवा बंद करते कौन बोला था नहीं कर सकते नाग बंद कर अभी पता लगेगा। तो तो वैक्यूम के प्रेशर बढ़ाने को नहीं कह रहा महाराज हवा कोई सामान है कि नहीं है इतने इतने कह रहा तो तो जितना कहा जाए उतना सुना जाए आप ज्यादा वैक्यूम कर दोगे तो दिवाले गिरतने लगेंगी उतना थोड़ी कह रहा हूं है ना लेकिन हवा कोई सामान है या नहीं हा या ना कंटेनर में लेके जाते कि नहीं जाते सिलेंडर में लेके घूमते कि नहीं घूमते जिस उन्होंने पहले कहा था वस्तु होगी तो कहीं कही ना कहीं उसको लाया जा सकता है ले जाया जा सकता है कोई वस्तु नहीं होगी तो नहीं ले जा सकता है ना वस्तु है वो हवा वस्तु है हम लाते ले जाते हैं बोलते हवा चल रही है हवा आज नहीं चल रही है खिड़की खोल दो हवा आने दो है ना बात समझ में नहीं आती तो जा यार हवा आने जरा तो यह हम बात करते हैं तो एक तो प्रकृति में सारा एक मतलब में एक जो है सामान है, है या नहीं है। इस कमरे में से क्या चीज ऐसी है जिसको आप बाहर नहीं कर सकते स्पेस ये जो जगह स्पेस क्या चीज है खाली आप बोलते हो हम बोलते हैं ये है आप बोलते हैं ये नहीं है हम बोलते हैं ये है तो अस्तित्व में दो ही चीज़ें हैं एक है सामान और दूसरा है ये सामान का नाम है प्रकृति तो पूरे अस्तित्व में क्या है पूरे अस्तित्व में वर्तमान में क्या है वर्तमान स्वरूप में क्या रहती है कोई प्रकृति है और वो किसी जगह में है आकाश भी आप बोलते हो स्पेस बोलते हो जगह बोलते हो दो ही चीजें हैं तीसरी कोई चीज हो तो बताओ सोचो जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा सोचो बोलो कम सोचो बताओ प्रभाव चार्ज चार्ज क्या चीज है बहुत अच्छी बात चार्ज क्या चीज है दो ही चीजें हैं अस्तित्व में एक जगह है एक प्रकृति है चार्ज क्या चीज है सामान है यू यू ऑलवेज कीप हाँ यू ऑलवेज कीप बैटरी इन यूर पॉकेट इट इज अ चार्ज यू कैन कैरी इट वी आर ट्रेवलिंग द चार्जेस है ना थ्रू बायर अक्रॉस द वर्ल्ड हाँ जी आपने में, माना, आपने मैं और शरीर है। हाँ तो मैं को मैं क्या है फिर हाँ मैं अभी क्या उसको बताता हूँ लेकिन माना वो यहाँ से कर देंगे बाहर आपको तो आपका मैं आपके साथ गया कि नहीं गया तो मेरे को भी यहाँ से वहाँ किया जा सकता है मैं भी यहाँ से वहाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जो हम जैसे एक बच्चा पैदा होता है हमारे घर में एक समय तक आराम आराम से समझेंगे ना भाई बहुत खुद गवाही दे समझो तो समझ में आएगा किसी माँ के पेट में बच्चे का शरीर बनना शुरू होता है एक महीना दो महीना ढाई महीना तीन महीना साढ़े तीन महीना चार महीना चार महीने तक वो शरीर ही रहता है उसके बाद अचानक एक दिन माँ बोलती है देखो कुछ होने लगा लात मारना शुरू कर दिया माँ को पता चलता है कि अब इसमें कोई एक चीज़ आ गई अब वो सिर्फ मांस नहीं है बल्कि अब वो जीवन उसके साथ जुड़ गया एक समय वो नहीं था और एक समय वो आ गया अब दोनों मिलके साथ चलने लगे तो आपको पता चलने लगा फिर वो पैदा हुआ फिर वो रहा फिर बुढ़ापा हो गया फिर एक दिन क्या हो गया फिर एक दिन क्या हुआ शरीर तो वहीं रह गया और मैं उसमें से है हमको समझ में नहीं आया क्या निकल गया लेकिन कुछ तो हुआ अभी इतने कह रहा हूं आगे समझेंगे क्या हुआ टाइम है कि नहीं मुझे पता नहीं तो यह समझ में आया कि अब उसके साथ उसका मैं नहीं है वह आया था कुछ करने के लिए चला गया दिखता है ये पूरी दुनिया में होता है या नहीं होता है कि खाली हिंदू हिंदू मानसिकता से होता है पूरी दुनिया, नहीं। नहीं। पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं या नहीं यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं, नहीं और पूरी दुनिया के लोग ये पहचान पाते हैं कि जिससे हमारा संबंध था जिससे हमको बात करनी थी वो चीज तो इसके साथ है ही नहीं तो क्या करते हैं हम जलाने के लिए अलग अलग विधि हो सकती है कोई जलाता है कोई गाड़ता है कोई फेंक देता है कोई कौ खिला है जो करता होता हो लेकिन जन्म होना मृत्यु होना हमारे घर में होता ही है वो एक प्रकार का देखेंगे तो प्रकृति है मैं भी एक प्रकृति है उसको हम अभी आगे समझने वाले लेकिन आपको बोलेंगे आप चले जाओ आपका मैं यहां छोड़ जाना ऐसा हो पाएगा आप यहां बैठ के अपने बंबई वाले घर के बारे में सोच पाते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंबई चले जाते हो यह भ्रमत रहना इसी को मानव में कल्पनाशीलता बोलते हैं क्या बोलते हैं हम जहां रहते हैं उसके अलावा कितनी भी चीजों की हम इमेजिनेशन कर सकते हैं यही बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं सोच सकते हैं इसका मतलब नहीं कि हम वहां चले जाते हैं, ये पर ने ने ये जाते हैं। रहे है हाँ हम्म छूट गया शरीर छूट गया हाँ ठीक है तो अब तो, वो शरीर छूट गया तो शरीर तो वहां दिखाई दे रहा है कि ये शरीर है ठीक है देखो इसमें क्या हो गया ना फिर आपने को विटनेस नहीं कर रहे आप अपने को विटनेस करो शरीर को ले जाओ और आप यहीं रह जाना नहीं वो वाला सिचुएशन समझ में आ गया कि शरीर अभी आप करके दिखाओ ना महाराज तो का छह घंटे शरीर को छोड़ करके और जहाँ विचरण कर सकते हैं वो छह मेडिकल का है। और वो आके नहीं है मैंने तो ये कहा नहीं की मानव में दो चीज नहीं होती ऐसा तो मैंने कहा नहीं ये लिखा है वो अभी गनीम अभी तक एक में होता है एक मेरा शरीर होता है अभी मुद्दे की बात क्या कह रहे हैं? उसको समझो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि मैं इस प्रकृति का अंश हूं मेरा शरीर भी प्रकृति का अंश है क्योंकि प्रकृति का कोई भी चीज होगा उसको कहीं पे ले जा सकता है लाया जा सकता है ये जगह को हम लाया ले जा सकते हैं क्या इतना क्लियर करने, करने। के जितना कहें उतना क्लियर करोगे तो आगे ज्यादा क्लियर होगा है ना तो मे को और मेरे शरीर को हम वो भी वही करें कि वो चला जाता है कहीं चला जाता होगा हम मना थोड़ी कर रहे हैं है ना जाता वो प्र... हाँ एक मिनट आराम से थोड़ा आराम से तो ये हमको समझ में आ जाए कि अस्तित्व में दो तरह की चीजें हैं जिसका कि एक सामान है और एक जगह है ये हाँ या ना अब दोनों को समझ लेते हैं तो पूरा अस्तित्व समझ में आ गया किस रूप में समझ में आया हे के रूप में अभी समझना किस रूप में रहेगा व्यवस्था के रूप में भी दोनों रूप समझ लिया तो अस्तित्व का अध्ययन हो गया अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं प्रकृति में कोई भी वस्तु है उसका कोई आकार है पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था मानव इन चारों का कोई आकार होता है या नहीं होता है तो प्रकृति जो है वो आकार के साथ है हा या ना यह जो जगह है इसका कोई आकार होता है ये जो जगह है इसका कोई आकार होता है इसीलिए इसको कहते हैं ये निराकार है आपके मेरे बीच में जो जगह है इसका कोई आकार नहीं है इसको इसीलिए कहा जा सकता है कि ये निराकार है आपके शरीर का एक आकार है मेरे शरीर का एक आकार है बोर्ड का आकार है कुर्सी का आकार है ये पेन का आकार है और पेन के जस्ट बाजू में जो जगह है उसका कोई आकार है ये निराकार में ही ये आकार वाली वस्तु दिखाई देती है ये समझ में आ गया हवा का भी आकार होता है भाई अरे मेरे भाई हवा का भी आकार होता है गिलास में डाल दो गिलास के आकार का हो जाता है जितनी जगह होती है ये हॉल इतना बड़ा है इस हॉल के आकार का हो जाता है उसमें धुआं उसमें थोड़ा कलर डाल दो तो पता चलेगा उसका आकार होता है कि नहीं होता है वो पारदर्शी होने से कई बार हमारी आंख के प्रतिबिंबन में नहीं आता है उसमें आप थोड़ा सा कलर ऐड कर दो अगरबत्ती का धुआं करते से ही आपको पता चलता है कि हवा का भी कोई आकृति है उसका मॉलिक्यूल है एग्जाम्पल आप बलून कोई बलून में हम जैसे पानी पानी का कोई आकार होता कि नहीं होता अरे यही आकार होता है कि जिस कंटेनर में होता है वो आकार वो ले लेता है तो पानी निराकार नहीं होता ना जिस कंटेनर में रहता है उसको आकार को ले लेता है हवा भी ऐसे ही करता है तरल, तीन भाग, तीन से। तरल जड़ प्रकृति दो तरह की जो जड़ प्रकृति है वो ठोस तरल और विरल के रूप में है ठोस का मतलब क्या होता है जो अपना एक आकार को बनाया रखता है कितना कॉमन सेंसिकल फिजिक्स से हुई भूल गए आप लोग है ना ठोस का मतलब जो अपने आकार को बनाकर रखता है विरल का मतलब की जिस कंटेनर में जाता है उस कंटेनर का, का रूप ले लेता है और है ना ये तरल हो गया विरल का मतलब ही है कि जिस आउटर प्रिफ्री जो उसको मिलता है उसके अनुसार उसका आकार बन जाता है तीनों में आकार होता है है ना वो, वो भी क्यों है वो भी पढ़ लो उनके अंदर जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन है अणुबंधन परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल है उसके आधार पर इफ द परमाणु में बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट है है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो वो ठोस हो गया मोलिकुलर बाउंडिंग थोड़ा लूज हो गया तो वो लिक्विड हो गया मोलिकुलर बाउंड और थोड़ा ढीला हो गया तो वो गैस हो गया है ना इतनी सी बात तो प्रकृति आकार सहित है और ये जगह निराकार है प्रकृति में किसी भी चीज को आप तोड़ सकते हो मे का आकार बताएंगे अभी आप है है ना मेका भी भी आकार आकार ही होता अभी बताएंगे सारा बता देंगे किसी प्रकृति की चीजों आप तोड़ सकते हो जोड़ सकते हो है ना उसको घटाया जा सकता है उसको ऐड किया जा सकता है उसको जोड़ा जा सकता है है ना कपड़े को फाड़ा जा सकता है सिला जा सकता है ये जगह को आप जोड़ सकते हो इसमें और जगह ला जोड़ दो इसमें से कोई जगह थोड़ी सी काट दो ऐसा होता है तो चूंकि इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता हटाया नहीं जा सकता घटाया नहीं जा सकता मल्टीप्लाई नहीं किया सकता इसलिए इसको पूर्ण कहते हैं ये जगह अपने आप में कंप्लीट है है ना इसको कहते हैं कि यह प्रकृति पूर्णता के लिए है ये पूर्ण अपूर्ण है ऐसा नहीं है अपूर्ण नहीं है मतलब अभी इसमें प्रकृति में रात दिन काम होता है काय के लिए होता है वो पूर्ण है और ये पूर्णता के लिए है ये समझ में नहीं आया है ना उसको बाद में समझते हैं अभी ये समझ लो कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रकृति अभी अधूरेपन के साथ है उसको जोड़ा जा सकता है तोड़ा जा सकता है तो इसको पूर्णता की चाहना है ठीक है उसको आगे समझ लेते हैं और अगर आप भी थोड़ा आगे देखें तो प्रकृति में कोई भी इकाई है उसकी सीमा है या नहीं बाउंड्री है कि नहीं प्रकृति सीमा के साथ है और ये जो जगह है ये क्या है असीम है इट हैज नो बाउंड्रीज ये जगह निराकार है ये जगह पूर्ण है ये जगह जो है असीम है जैसे मेरा शरीर है उसकी एक बाउंड्री है लेकिन ये जो जगह आपके मेरे बीच में है ये व्यापक जो जगह है ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि इसका कोई बाउंड्री नहीं है यह असीम है क्या है इसको आप देख पा रहे हो समझ पा रहे हो देखना मतलब आंख से नहीं दिखता देखने का मतलब समझना ही है आंख से देखोगे तो शायद ना भी समझ पाए अंग्रेजी में कहते हैं लोग शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा उसके उसके उसको समझना है ये जगह को हम समझ रहे हैं ये जगह को हमने समझा ये निराकार है ये पूर्ण है ये असीम है ठीक है न? प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति में दो तरह के आवेश दिखाई देंगे ऋण धन आवेश तो ये आवेश के साथ है और जगह को देखेंगे तो ये निरावेश है उदासीन नहीं भाई उदासीन का मतलब था अनइंटरेस्टेड है ना जबकि अन इंटरेस्टेड नहीं है इसमें कोई चार्ज नहीं है प्रकृति में चार्ज होता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज हम, की हम बात करते हैं हैं आवेश की बात करते ठीक है थीके? थोड़ा सा और आगे बढ़ाए बहुत सारी चीजें इसके बारे में कही जा सकती है हाजी हाँ नियम क्या चीज है उसको उसको वहीं तक जाने के लिए हम ये सब समझ रहे हैं तो प्रकृति में आवेश है। है ना और ये निराविष्ठित है और अगर बात करें तो प्रकृति कहीं पर है कहीं पर है और कहीं पर नहीं है जैसे चंद्रमा एक प्रकृति है है ना और पृथ्वी भी एक प्रकृति है लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई प्रकृति नहीं होती है है ना लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी भी नहीं आएगी कभी घूमता फिरता कोई कोई दूसरी चीज वहां उसके बीच में आ ही जाता है तो धरती और चंद्रमा के बीच में खाली जगह है है ना तो कहीं पर ये प्रकृति है और कहीं पर ये नहीं है ऐसा है या नहीं है आप लोग देख पा रहे हो देखना मतलब समझना तो प्रकृति कहीं पर है कहीं पर नहीं है और ये जगह हर जगह है ये जगह कहा है हर जगह है घर में जाना लोग पूछेंगे क्या समझ में आया कहना देखो ये समझ में आया कि ये जगह हर जगह है फिर भी लोगों को जगह की कमी है और समझें कुछ हो गया इसको अरे वेक्यूम आवेश है भाई आप एनर्जी लगाकर एक आवेश क्रिएट करते नेगेटिव आवेश क्यूम क्या है आवेश आप क्रिएट करते हो पंप लगाते हो ऊर्जा लगाते हो है ना तो यह हर जगह है इसीलिए इसको कह रहे हैं ये व्यापक है क्या यह समझ में आया ये जगह व्यापक है और प्रकृति है ना सीमित है कहीं है कहीं पर नहीं है प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति में इकाई है यूनिट्स हैं क्या है है ना और इसको देखेंगे तो ये यूनिट यूनिटलेस है इसमें कोई यूनिट नहीं है यू के नॉट काउंट इट है ना इसीलिए इसको कह रहे हैं ये शून्य है वेन यू के नॉट काउंट एनीथिंग इट इज कॉल्ड शून्य है जी इन्फाइन किसको बोलते हैं वेन देर इजनिट्स एंड योर कैपेसिटी ऑफ काउंटिंग इज लेस दे जैसे लोग बोलते हैं कि तारे अनगिनत है हम गिन नहीं सकते ऐसा नहीं है तारे हम गिन सकते हैं गिनते चले जाएंगे उम्र कम बढ़ जाएगी तारे खत्म नहीं होंगे तो तारे हम गिन सकते हैं है ना गिनने की ताकत हमारे में है लाल पे, लाल पेंट लेना गिनना लाल पेंट लगाना फिर आगे बढ़ जाना आपकी उम्र कम पड़ जाएगी तारे खत्म नहीं होंगे इसलिए उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो प्रकृति में इन्फिनिटी है प्रकृति कैसी है यूनिट्स हैं और इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं अनंत है अनंत है ये समझ में आया जैसे आपके सिर में बाल कितने हैं तो हम बोलते हैं हम गिन पाएंगे अनंत है क्योंकि अनंत का मतलब ये है कि जिसका गिनने का कोई जरूरत नहीं है आपके सिर के बाल इसलिए नहीं गिन पा रहे कि हम गिन नहीं सकते उसको गिनने की कोई दो चार गिनने वाले में क्यों क्यों गिन रहे हम अभी तय करते हैं हर बाल पांच रुपया सारे बाल अभी यहां जमा हो जाएंगे इनके सिर में से जो भी बाल लाओ पांच रुपया प्रति बाल दिया जाएगा थोड़ी देर में गिन गान के सब पटक देंगे ठीक है ना ये बात समझ में तो प्रकृति को गिनने का कोई जरूरत नहीं है इन्फाइनाइट का क्या मतलब हुआ आप गिनना शुरू करते हो और गिनने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। गिनना शुरू करते हो और गिनने के आप बचपन में छोटे थे आप तारे गिनने शुरू करते थे दो चार पांच दस गिनने वाले तक कहा गिन रहे इसलिए आपका गिनने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सच है कि नहीं और अभी क्या कर रहे हो जिंदगी भर गिने जा रहे गिने जा रहे गिने जा रहे नोट खत्म हो जाते क्योंकि आपने ना आजकल वो बहुत सारा दूसरा दूसरा तरीका निकाल लिया ना सब आपको एक एक रुपये दे दिए जाए अभी ये भी खत्म नहीं होंगे आपके पास जितने हैं हाँ नहीं तो अभी आपका पता लग गया था क्या हालत है नहीं चाहिए बोले <coughs> तो इकाइयाट्स है और ये अनंत है इन्फिनिटी है और ये शून्य है ये ठीक है इतनी बात समझ में आती है कचोरी को अंग्रेजी में बताइए पहले आप <laughs> भैया ये नाम है नाम थोड़ी अंग्रेजी हिंदी होते हैं उसके उसके उसको समझने का प्रयास करिए व्यापक का मतलब कि देर इज नो प्लेस वेयर इट इज नॉट अवेलेबल आप जितना सोचते हो आप सोचो कि ये खाली जगह कहां तक है सूर्य तक है सूर्य के आगे भी है और आगे है, आपकी कल्पनाशीलता कम पड़ जाती है उसके आगे भी जगह है। अगर कोई मानव में प्रकृति में सबसे बड़ी चीज कौन सी है प्रकृति में सबसे बड़ी चीज है कल्पना शक्ति हाँ जी, प्रकृति में सबसे बड़ी चीज कौन सी है कल्पना शक्ति कल्पना शक्ति में आप कितना भी कल्पना कर सकते हो सूरज सूरज के आगे भी बहुत आगे तक और एक समय आप जाके बोलते हो कि मैंने फैला ली कल्पना हम बोलते हैं उसके आगे भी ये जगह तो यदि कोई चीज आपकी कल्पना शक्ति से बड़ी है तो क्या चीज है व्यापक ही आपकी या किसी भी मानव की कल्पना शक्ति से सबसे बड़ी शक्ति सबसे बड़ी वस्तु यदि कोई है मतलब कोई चीज है तो वो है व्यापक मानव में कल्पनाशीलता प्रकृति में दो तरह की प्रकृतियां हैं आगे हम अध्ययन करेंगे एक जड़ प्रकृति और एक चैतन्य प्रकृति जड़ ही चैतन्य हुआ है जड़ में कल्पनाशीलता नहीं है जड़ में कल्पनाशीलता नहीं है ये परमाणु में कल्पनाशीलता नहीं है इमेजिनेशन पावर नहीं है चैतन्य जड़ ही चैतन्य हुआ विकास क्रम में विकास को पाया और विकास होने का मतलब ये है कि उसके अंदर अब कल्पना शक्ति आ गई और कल्पना शक्ति हमको लगता है बहुत ही पावरफुल चीज है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन उससे भी बड़ी यदि कोई चीज है तो वो क्या चीज है व्यापक।, व्यापक आप जितनी कल्पना कर लीजिए उसके आगे भी ये व्यापक है जैसे हम मैं यहां खड़ा हूं हमारे ऊपर कितना, कितना, कितना व्यापक है असीम मेरे पेड़ के नीचे कितना व्यापक है असीम इधर कितना व्यापक है असीम इधर कितना व्यापक है असीम हम ऐसी एक असीम चीज के भीतर रहने वाली इकाई हैं। अनंत का मतलब दादा एक एक करके है और हर एक अपने में एक यूनिट है है ना और उसकी एक सीमा है लेकिन ये सीमाएं वाली वस्तु इतनी संख्या में ज्यादा है कि हम उसको गिन नहीं सकते या गिनने की कोई आवश्यकता नहीं।, नहीं रहती है इसको बोलते हैं अनंत इंफिनिटी इन्फिनिटी जैसे एक आदमी या एक परमाणु अपने आप में एक यूनिट है लेकिन आप सारे परमाणु को गिन नहीं सकते बिकॉज इट इज़ इन्फिनिटी है ना उसको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये सब सीमा के साथ है वेरस ये जो व्यापक है ये असीम है निराकार है ये पूर्ण है ये निराविष्ठित है ये शून्य है ये हर जगह है है ना इसका कोई बाउंड्री नहीं है और ये अपने आप में कंप्लीट है यहाँ अलग है वहाँ अलग ऐसा नहीं है बात समझ में आया ये बात समझ में आता है तो मानव में जो कल्पना शक्ति है इस कल्पना शक्ति की तरप्ती कहा होगी एक नियम है लिख लो है ना इकाई या कोई भी इकाई इकाई अपने से बड़ी वस्तु को पाकर ही तृप्त होती है अपने बड़े अपने से बड़ी अपने से बड़ी चीज के अनुभव से ही तृप्त होती है तो मानव में तृप्ति जो है अनुभव जो है वो ज्ञान जो है वो इस व्यापक के अनुभव से है कल्पनाशीलता की तृप्ति कहाँ हो रही है इस व्यापक में अनुभव संपन्न होने से ही कल्पनाशीलता की तृप्ति है क्योंकि कल्पना शक्ति जो हमारी है उससे बड़ी वस्तु यदि कोई है तो ये व्यापक है यह है यह निराकार है है ना इसको अनुभव करने से मानव में ज्ञान नाम की कोई चीज घटित होती है उसको आगे और समझते हैं ठीक है बात और चीजें देखते हैं ये प्रकृति को देखेंगे कहीं छोटी है चांद छोटा है धरती बड़ी है सूरज उससे बीस गुना बढ़ा और कोई ग्रह उससे भी ज्यादा बड़ा तो कहीं छोटा कहीं बड़ा छोटा बड़ा कहां पे हो रहा है छोटा बड़ा प्रकृति में है छोटा बड़ा कहाँ है प्रकृति में है और यदि इसकी हम बात करें जगह की इसमें इसमें ये जगह कहीं छोटी है कहीं बड़ी है ऐसा है ये छोटे बड़े से छोटे बटे बड़े, बड़े से मुक्त है ये कहीं छोटा बड़ा होता ही नहीं है ना ये छोटा बड़ा नहीं है इसीलिए इसको कहते हैं ये साम्य है हर जगह एक समान मात्रा में है इसी को साम्य भी कहा गया क्या कहा गया साम्य रूप से उपलब्ध है हर जगह इस जगह पर भी उतना ही है उस जगह पर भी उतना ही है हम कहीं भी जगह बनाते हैं हमारा प्रकृति का सीमा हम बनाते हैं वहाँ पर भी उतना ही है वहाँ पर भी व्यापक है यहाँ पर भी व्यापक है तो ये व्यापक वस्तु व्यापकता के साथ हर जगह है इसीलिए इसको कहा यह साम्य वस्तु है ये बात समझ में आती है एक और चीज एक और चीज हम ध्यान देते हैं एक और चीज ध्यान देने समझ में आती है क्या ध्यान देना है कि आप जब मुझे देखते हो तो पहले मुझे देखते हो या पहले ये जगह को देखते हो पहले आप इस जगह को देखते हो और उस जगह में कौन दिखाई दिया आपको मैं दिखाई देता हूं मैं जब जगह को देखता हूं यह जगह अपने आप में पारदर्शी है क्या है यह जगह जबकि प्रकृति को देखेंगे तो यह तीन प्रकार से प्रकृति है पारदर्शक भी हैं, अल्प पारदर्शक भी है और पारदर्शी भी है प्रकृति तीन तरीके से है या नहीं है प्रकृति को देखेंगे जैसे कांच कांच भी एक प्रकृति है कांच एक प्रकृति की का है यह पारदर्शी है या पारदर्शी है पारदर्शी पार का मतलब उसके परे हम देख सकते हैं तो वहां क्या हो रहा है आपको पता चलता है नहीं चलता ये झाड़ का पत्ता हिल रहा है दिख रहा है आपको ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है किस कारण से हो रहा है हा तो पारदर्शिता होने के कारण ही इसको ज्ञान कहते हैं ये जो व्यापक है यही ज्ञान है ये व्यापक ही ज्ञान है क्योंकि ये पारदर्शी है मेरी एक विचार दूसरे विचार के बीच में भी ये जगह है वो पारदर्शी है तभी मैं अपने एक विचार को है ना देख पाता हूँ कि मैं अभी ये विचार क्या मेरी चाहना और मेरे विश्लेषण के बीच में भी ये वस्तु है तो मैं देख पाता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ क्या कर रहा हूँ क्या हो रहा है हर जगह पर ये जगह उपलब्ध रहने से और वो पारदर्शी होने से मुझे मेरी ही क्रियाओं का पता चलता है आपका मुझे पता इस बात से चलता है कि आपके और मेरे बीच में ये पारदर्शी वस्तु है इसीलिए मुझे पता चलता है कि दूसरा भी मानव है है ना एक ग्रह और दूसरे ग्रह के बीच में भी ये पारदर्शी वस्तु है इसीलिए मुझे पता चलता है कि दूसरे भी ग्रह हैं धरती पर भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उनका मुझे पता इसी बात से चलता है कि खाली मैं अकेला ही नहीं हूं अस्तित्व में बहुत सारी चीजें साथ साथ रह रही हैं क्योंकि और उन उन सभी वस्तुओं के बीच में उन सभी वस्तुओं के बीच में एक पारदर्शी वस्तु है जैसे ये भैया दीदी बैठे हैं इन दोनों के बीच में पुनः एक पारदर्शी वस्तु है इसीलिए हमको ये समझ में आता है कि ये एक है और ये एक है और वो एक है तो चाहे मेरी अपनी सोचने विचारने की कार्यक्रम हो क्रियाएं हो उन क्रियाओं के बीच में भी ये वस्तु रहता ही है तभी मैं अपनी किसी सोच को देख पाता हूं कि मैं क्या चाहता हूं तो मेरे को संपूर्ण ज्ञान कहां हो पा रहा है ये व्यापक के पारदर्शी हो जाने से ही मेरे में ज्ञान होता है इसीलिए इसको ज्ञान भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको ये ये जो खाली जगह है यही ज्ञान है परम ज्ञान यही है ये समझ में आया और थोड़ी सी बात करते हैं हाँ जी ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है बल्कि सभी क्रियाएं ज्ञान द्वारा प्रेरित हैं मूल्यांकित हैं और समीक्षित हैं ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है बल्कि सभी क्रियाएं लिख लीजिए लिख लीजिए शायद बाद में समझ में आए अच्छी काम की चीज है ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है क्योंकि ज्ञान तो शून्य है शून्य ही ज्ञान है ज्ञान स्वयं में क्रिया ना होते, होते हुए ज्ञान स्वयं में क्रिया ना होते हुए समस्त क्रियाओं का है ना प्रेरणा है और नियंत्रण है क्या है ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है वो कोई वस्तु नहीं है मतलब कोई प्रकृति का इकाई नहीं है प्रकृति क्रिया है है ना तो ज्ञान स्वयं में कोई क्रिया नहीं है अपितु सभी प्रेरणा संरक्षण नियंत्रण ज्ञान है जैसे इसको कैसे देखो आपको ज्ञान हो गया कि मानव सुख धर्मी है ये ज्ञान हो जाने के बाद यह ज्ञान कुछ करता नहीं है अब आपको इस ज्ञान से प्रेरणा पाके कुछ करना होता है वो आप करते हो ना आपको एक बता दिया कि लेफ्ट चलना है लेफ्ट चलना ठीक रहता है रोड पे एक उदाहरण ले रहे हैं वो अपने आप में ज्ञान है ज्ञान की एक सूचना है आपको ज्ञान के दो, दो मुद्दे एक सूचना ये लिखा था ना एक सूचना फिर ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग ज्ञान के आधार पर समझना और ज्ञान के आधार पर जीना यहां पर जाके ज्ञान पूरा हो रहा है यहां तक ज्ञान सूचना है तो आपको सूचना है कि लेफ्ट चलिए वो अपने आप आपको लेफ्ट चलाने वाला नहीं है ये सूचना आपको अपने आप लेफ्ट ले जाती क्या आपको एक्टिवली डिसाइड करना है कि आपको चलना है या नहीं चलना है एक और निर्णय करेगा ज्ञान निर्णय करेगा या आप निर्णय करेंगे मैं निर्णय करता हूं निर्णय करने वाला कौन है ज्ञान है या आप हो है ना कितना अंतर है देखिए निर्णय आप ही करोगे ज्ञान के आधार पर करोगे नहीं तो मनमानी के आधार पर करोगे ज्ञान आपसे निर्णय करवाएगा नहीं क्योंकि निर्णय ज्ञान जो है वो क्रिया नहीं है ज्ञान अपितु क्रिया के लिए प्रेरणा है ज्ञान प्रेरणा है ज्ञान नियंत्रण है ज्ञान उसका समीक्षा भी करेगा ज्ञान उसका मूल्यांकन करेगा निर्णय आप करोगे काम आप करोगे सुखी आप होगे, दुखी आप होगे, है ना ये ये ये डिवीज़न को हमको समझना है मतलब तीन चीज हो गई है ज्ञान हो गया मैं हो गया और तीसरा शरीर हो गया हाँ जी मतलब जैसे हम दो तो चीज मैं जो हूँ जड़ और चैतन्य जड़ शरीर है चैतन्य मैं हूँ है ना प्रकृति का ही मैं अंश हूँ ठीक कैसे ये आया उसको आगे हम अध्ययन करने वाले जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है करने वाला मैं ही हूँ जिम्मेदारी करने करने वाले की है या मतलब कराने वाले की है जिम्मेदारी कराने, किसकी है? कराने वाले की तो आपकी जिम्मेदारी है ठीक है ना बहुत अच्छा हाँ जी वही देखो आप कुछ चाहती हो और आप कुछ कर रही हो इसके बीच में ये खाली जगह है कि नहीं है तभी तो आप देख पाती हो कि आप चाहती क्या हो आप करती क्या हो यदि उन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं होती तो क्या होता इन दोनों को समझ कर पाती हो ये जैसे यहां है तो मैं समझ पाता हूं ये यहाँ हो जाते समझ पाते हैं क्या इसका मतलब समझने का मतलब ये होता है कि हर दो क्रियाओं के बीच में बहुत गहरा प्रश्न है इनका समझने का मतलब क्या है हर दो क्रियाओं के बीच में ये जो खाली जगह है ये जो व्यापक है और ये पारदर्शी है इसीलिए मुझे अपनी दूसरी क्रियाएं समझ में आती है जैसे दिल धड़कता है है ना अभी छोटी से हम बात कर ले हमने एक उदाहरण लिया उस पर यह उदाहरण रह गया कि हर जगह है या नहीं जैसे इस कमरे के अंदर ये जगह है कि नहीं कमरे के अंदर ये जगह है या नहीं है कमरे के बाहर ये जगह है कि नहीं है अब बच क्या गया दीवाल दीवाल के अंदर ये जगह है कि नहीं कैसे पता लगता है आप कील ठोकर अंदर घुस जाती है यदि जगह ही नहीं तो कुछ जाती एक बात आप ड्रिल मशीन लाते हो ड्रिल ड्रिल मशीन से आप छेद करते हो तो आपने वहां पे छेद किया मतलब वहां पे गड्ढा बनाया या वहां से कुछ सामान निकाला भैया आपने सामान निकाला गड्ढा तो वहां पहले से था तो जगह वहां पहले से थी आपने क्या कर दिया आपने सामान जगह को लाए थोड़ी हो इसका मतलब आपने किसको शिफ्ट किया सामान को इसका मतलब दीवार में जगह तो जहां पर कोई सामान नहीं है वहां पर भी जगह है यानी नहीं या ना जहां पर सामान है वहां पर भी ये जगह है या नहीं है मेरे शरीर के बाहर ये जगह है कि नहीं मेरे शरीर के भीतर में जगह है कि नहीं? नहीं है सभी क्रियाएं क्यों हो पाती है क्योंकि ये जगह हर जगह है जैसे मेरे को हाथ उठाना है तो ये जगह है तभी उठ पा रही है ये दिल धड़कना है क्योंकि अंदर ये जगह है तभी धड़क पा रहा है है ना पानी पीता हूं तो पानी अंदर चला जाता है जगह है कि नहीं है तो ये समझ में आता है कि ये जगह हर जगह है तभी यह सारी क्रियाएं होने में यह सहायक है क्रिया करता तो मैं ही हूं सहायक कौन है जगह है। ये मेरे से करवाता ऐसा नहीं है दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात वो सुनकर आप लोग चाय पी के ये? जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ जैसे मैंने ये हाथ हिलाया ये हाथ मैंने हिलाया यहाँ पर जो हवा है वो हवा तो क्या हो गई डिस्प्लेस हो गई टकरा के यहाँ वहाँ चली गई यहाँ जो जगह है देखो यहाँ जगह है ये मेरे हाथ हिलाने से डिस्प्लेस हो रही क्या जगह डिस्प्ले हो रही है जगह वही बनी हुई है मेरा हाथ आसपास चला जा रहा है जगह वही बनी हुई है और मेरा हाथ मेरा हाथ उस जगह में से निकल के चला जैसे पिक्चर में देखते हैं ना हम लोग कि भूत जो है दीवार के पार चला गया ऐसे ये ये जो हाथ है ये हाथ है ना हवा हवा के पार नहीं जाता है हवा टकराती है और यहाँ चली जाती है आप करके देखो कर पता चलेगा है ना हवा तो टकरा के यहाँ हो गई लेकिन ये जो जगह है ये यथावत बनी रहती है मेरे इस मूवमेंट से उसको फर्क नहीं पड़ता अभी तो वो इतनी सूक्ष्म है कि मेरे हाथ के आर पार रहती है इसीलिए सारी क्रियाएं घटित होती हैं क्या घटित होती है यह पारदर्शी है और यह पारगामी है इसके आर पार हम जा सकते हैं इसके आर पार हम जा सकते हैं जी चाय पीने के पहले एक कविता सुना की इच्छा हो रही ठीक। जो जगह है सब है नकुल जो व्यापक है उसका नाम हमने रखा ईश्वर उसी के बारे में एक कविता की रचना की वो आपको सुनाना चाहता हूं ईश्वर का स्वरूप वह नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध और शुद्ध रूप में सब सब हम सबको ईश्वर सदा मिला हुआ है हम हमें यह नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध रूप में हम सबको ईश्वर सदा मिला हुआ है भूत भविष्य हो या वर्तमान तीनों कालों में सदा से सदा तक हम सबको यह मिला हुआ है यह वह भाषा में भाषमान अस्तित्व में विद्यमान हमारे जीवन में वही है Saya so,